गोवर्धन जाएंगे और गोवर्धन से आगे डीग है और डीग से भी आगे कामा रोड पर पहुँचेंगे तो वहाँ से पास में ही जड़खोर है सेहू के पास में वहाँ से आप लोग जड़खोर जा सकते हैं तो पहले गोवर्धन फिर डीग और डीग से कामा रोड पर जाएंगे तो आपको जड़खोर गोदाम का बोर्ड लगा दिख जाएगा और आप जड़खोर गोदाम वहाँ से पहुँच सकते हैं तो ये जयखोर गोधाम के सहायताार्थ सेवार्थ और ही श्री भक्तमाल की कथा का आज विश्राम दिवस है इस कथा में इस कथा का एक ही उद्देश्य था कि इस कथा के माध्यम से पूजा गौ माता की सेवा हो क्योंकि प्रारंभ से आपको ये बात बताई जा रही थी कि गौ माता की सेवा में जो सेवा करते हैं वो इसका अनुभव करते होंगे कि गौ माता की सेवा बहुत अर्थसाद है अर्थ की बहुत आवश्यकता होती है और फिर हमारी जो जड़खोर गौधाम की गौशाला है वो ऐसी जगह है जहाँ बहुत लोग नहीं पहुँच पाते जैसे कि अभी हमने बताया लोग पूछ रहे थे क्योंकि जगह बहुत अंदर है लेकिन वो जगह ऐसी है उसकी अद्भुत है जहाँ श्री कृष्ण बलराम स्वयं गौचारण करते थे आज भी जड़खोर के निकट वो सौगंधनी शिला है जिस शिला को स्पर्श करके ठाकुर जी ने शपथ खाई थी कहा था ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण उन ब्रजवासियों को साक्षी देकर के कहा था ब्रजवासी ब्रज की गाय ब्रज के ग्वाल ये हमारे जीवन हैं इनको छोड़कर के मैं नहीं जा सकता हूँ और ब्रज की शिला को शपथ खा करके भगवान ने वचन दिया था और वह शिला आज भी वहाँ उपस्थित है उस स्थल को देख करके हमें ऐसा अनुभव होता ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से यहाँ ठाकुर जी की गाय चढ़ती होंगी ठाकुर जी निश्चित रूप से यहाँ गौचारण करते होंगे आप कभी जाएं, हमारा आग्रह है आप सभी से आप व्रज में आते हैं वृंदावन गोवर्धन नंदगांव बरसाना अब सब जगह दर्शन करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थना है आप सभी से एवं संस्कार के माध्यम से सुन रहे जो भी गौभक्त हैं आप लोग एक बार जड़खोर गौधम जरूर आएँ और वहाँ जाकर के वहाँ का दृश्य देखें वहाँ जाकर के आपको अवगत नहीं कराना पड़ेगा बताना नहीं पड़ेगा कि यहाँ श्री कृष्ण गौचारण करते होंगे आप वहाँ पहुँचते ही आपको सहायता स्फूर्ति हो आएगी आपको लगेगा कि निश्चित रूप से वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण बलराम गौचारण करते थे तो पूज्य महाराज श्री पधारेंगे इसके पूर्व हमारे जड़खोर गोधाम में परम पूज्य हमारे श्री रसिया बाबा जी महाराज खूब पूरी तरह सहयोग क्या मनोयुग से लगे सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं किसी कारणवश उनको कुछ इस कार्यक्रम में सम्मिलित तो पूरी तरह थे उनकी ओर से ही सारा ये व्यवस्था थी लेकिन बाबा कोई व्यवस्थाओं में थे तो ना आ सके अभी बाबा हैं जब तक महाराज श्री पधार तो हम उजश्री रशिया बाबा जी से कहेंगे कि आप कुछ अपने जड़खोर गौशाला के बारे में और सबको कुछ जरूर बताएँ उजश्री रशिया बाबा जी महाराज जय गौ माता जय गोपाल पूज्य महाराषि पधारें उससे पूर्व दो मिनट गौ माता के नाम का संकीर्तन हम और आप सभी करें भाव और प्रेम के साथ जय गौ माता जय गोपाल भक्त वसल प्रभु दीदी बसल प्रभु दी Hello कार्तिक मास में हम सभी श्रीधाम वृंदावन में श्री भक्तमाल की कथा परम भागवत हमारे वृंदावन की ब्रज की वृंदावन और ब्रज की ही कहना महाराज जी के लिए थोड़ा सा उचित नहीं है देखने में आता है कि इस समय हम सबका सद्भाग्य है कि वृंदावन ब्रज की ही नहीं भारत की विश्व की एक विभूति जिनके द्वारा हम भक्तमाल की कथा श्रवण कर रहे हैं पूज्य मलुपीठ वाले महाराज जी अभी महाराज जी का आगमन होने वाला है उससे पूर्व हमारे दीनवन जी की आज्ञा हुई है कि हम कुछ कहें वैसे तो महाराज जी के आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं हो पाती सामर्थ कर ही नहीं पाते ये हम सबका सदभाग्य है अहो भाग्य है कि वो हमको प्राप्त हुए उनकी इतनी निकटता उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त होता है पूज्य महाराज जी का जीवन गौ माता के लिए समर्पित हो चुका है ये सभी जानते हैं महाराज जी का चिंतन सोते उठते बैठते कोई भी चर्चा होती है गौ माता के लिए इतने चिंतित रहते हैं हमारे यहां जब भी कोई संकट आता है तो महापुरुषों ने आकर के हमको जगाया है तो हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी विश्व के कल्याण के लिए हम समस्त जीवों को गौ सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं और जिन गोपाल की कथाओं को हम सुनते हैं वो स्वयं भी यहां गोपाल बनकर के आए ब्रज में और यहां ब्रज में आकर के उन्होंने गोचारण किया तो भगवान की समस्त लीलाओं में सबसे सुंदर लीला गोचारण की लीला है जहां जहां भगवान ने गोचारण किया वो भूमि बड़ी पवित्र है तो उसी स्थल में से एक स्थल हमारे थमेड़ा वाले महाराज जी मलुकपीठ वाले महाराज जी के द्वारा खोजा गया जो लुप्त प्राय हो चुका था क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात का जब भी कोई तीर्थ लुप्त हो जाता है तो उस तीर्थ को कोई महापुरुष आकर के प्रकट करता है तो भगवान की जो गोचारण भूमि थी इस ब्रज में हमारे ब्रज के अनादि वृंदावन काम बन के निकट जिस भूमि को हम लोग भूल चुके थे उस भूमि को हमारे पथवेड़ा वाले महाराज जी ने और पूज्य श्री मलुपीठ वाले महाराज जी ने जाकर के खोजा और बताया कि ये भगवान की गौचारण स्थली है अब ब्रजवासियों की आदत तो होती है एक बार में किसी के ऊपर विश्वास करते नहीं तो वहां आसपास के ग्रामीणों से पता किया गया और सबसे जानकारी प्राप्त हुई तो मालूम हुआ कि यह भगवान की गौचारण भूमि ही है यहां पर कृष्ण मलदेव दोनों भाई ब्रिज के ग्वाल वालों के साथ आकर के गौचारण करते थे वहां एक संत का भी स्थान है पूज्य श्री घनश्याम दास बाबा का स्थान भी है हनुमान जी का मंदिर भी है और एक शिला है जिसको बोलते सौगंधनी शिला जिसको पकड़ करके भगवान ने सौगंध खाई थी कि इस ब्रज को इन ब्रजवासियों को मैं कभी बिसारूंगा नहीं तो ठाकुर जी हमको नहीं भुलाना चाहते और हम ठाकुर जी को ठाकुर जी की जो इष्ट है गौ माता को भुला रहे हैं यह हमारे लिए उचित नहीं है इसी को ज्ञात दिलाने के लिए इन महापुरुषों ने उस जड़खोर गौधाम की स्थापना की बड़ा ही रमणीक स्थान है दोनों तरफ पर्वत श्रृंखला है और उन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य जड़खोर ब्रज कामद सूर्वी वन की स्थापना महाराज श्री के द्वारा हुई आज साढ़े पांच हजार गौवंश वहां कर रहा है अब गौवंश तो पर्याप्त मात्रा में है लेकिन पर्याप्त मात्रा में वहां पर स्थान का अभाव है क्योंकि जब सोचा था तब इतनी गाय होंगी कि नहीं होंगी यह ज्ञात नहीं था लेकिन धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ता गया और इधर से उधर से सब जगह से गाय ला करके वहां छोड़ जाते हैं तो एक तो स्थान की वहां अब कमी होने लगी है दूसरी चीज संत भगवान की पूज्य महाराज श्री का आगमन हो चुका है हम सभी खड़े होकर के महाराज श्री का आगमन स्वागत करें वहां स्थान का थोड़ा अभाव हो जाने के कारण हमारे जड़खोर गोधाम की जो समिति है जो उसका संचालन करती है उस समिति के द्वारा प्रतिवर्ष वहां एक वार्षिक उत्सव किया जाता है तो इस वर्ष 2 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक वहां वार्षिक उत्सव किया जा रहा है जिस वार्षिक उत्सव में भारत के विशिष्ट विशिष्ट महापुरुष पधारेंगे और पूज्य महाराज श्री के द्वारा गौ भक्त माल की वहां कथा होगी तो नित्य हमारे दीनवन दास जी आपको अवगत करा ही रहे हैं वहाँ के कार्यक्रमों के बारे में तो थोड़ी सी जानकारी हम भी दे दें कि 2 मार्च से 8 मार्च तक जो जड़खोर गोधाम में गौ गो भक्तमाल की कथा है पूज्य महाराज के द्वारा उस कथा में भारत के योगर्षि हमारे पूज्य श्री रामदेव बाबा महाराज का भी आगमन होना है ऐसा सुनिश्चित हुआ है और हमारे ब्रज की अनेक विभूति भी वहाँ आकर के विराजमान होंगी हमारे रमन रेती वाले महाराज जी कृष्ण कृपादाम वाले महाराज जी अन्य महापुरुषों का दर्शन हमको वहां प्राप्त होगा गौ माता के मध्य रह करके गौ की चर्चा और सुरभि यज्ञ का दर्शन रासलीला का दर्शन हम सब वहां करेंगे तो जो भी यहां उपस्थित भक्त हैं इस सूचना को सुन रहे हैं या संस्कार चैनल के माध्यम से इस गोधाम की सूचना को सुन रहे हैं उन सब को एक तो सहर आमंत्रण है कि वो इस यज्ञ में जरूर सम्मिलित तो हों में जाने के लिए पूर्व सूचनाएं दी जाती हैं तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर प्राप्त हो रहे हैं उन नंबरों पर आप सूचना प्राप्त करा सकते हैं इस यज्ञ में अपनी सेवा भी आप लोग लिखा सकते हैं क्योंकि सामूहिक कार्य है और सबके सहयोग से सबके साथ मिलकर के ही ऐसे शुभ कार्य हो सकते हैं तो आप सब जड़खोर के इस पूर्ण कार्य में सम्मिलित होकर के पूर्ण के भागी बने जो नहीं आ सकते अपनी किसी भी प्रकार की सेवा इस यज्ञ के लिए प्रदान करना चाहते हैं वो हमारे संस्कार चैनल के माध्यम पर चैनल पर जो पट्टी चल रही है उसमें नंबर आ रहे हैं उन फोन नंबरों पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस आयोजन का एकमात्र लक्ष्य ही है कि जन जन में गौ भक्ति का प्रचार हो इस ब्रज में खास करके क्योंकि इस ब्रज में ही ठाकुर जी ने गौचारण किया था यही रह करके भगवान ने पूरे विश्व को गौ पालन का संदेश दिया था तो हमारे ब्रजवासी ब्रज जन जितने भी हैं वो गौ सेवा का महत्व और घर घर घर घर घर में में में गाय गाय पालन हो हर हर किसान ब्रजवासी अपने में रखे। इस भाव के लिए जड़खोर गोधाम में 2 मार्च से 8 मार्च तक गौ भक्त माल का ये आयोजन रखा गया है श्री कृष्ण बलराम गौ महा महोत्सव इस यज्ञ का नाम दिया गया है तो इस यज्ञ में आप सभी सम्मिलित हो अधिक से अधिक संख्या में आकर के और जो भी आपसे सहयोग बन सके गौ माता के लिए तन मन धन का सहयोग आप वहाँ पर प्रदान करें अब क्योंकि महाराज श्री पधार चुके हैं पूजन हो रहा है आगे का कार्यक्रम भी प्रारंभ होगा इसलिए और आज तो एक और खुशी की बात है हमारे मध्य गौ श्री राधा कृष्ण जी भी आए हैं जिन्होंने जन जन में गौ भक्ति का खूब प्रचार किया है तो उनकी भी वाणी का कुछ लाभ हम लोगों को प्राप्त होगा अब मैं, मैं बाद में समय नहीं देगा तो तो हमारे गौ व्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो भी हम लोगों को थोड़ा सा मार्गदर्शन दे विशेष अनुकंपा से हम सभी लोग यहां पर पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से भक्तमाल की मंगलमयी कथा का रसा स्वादन कर रहे हैं और दीपावली के अवसर पर भक्तमाल की कथा के रूप में एक सच्ची भाव लक्ष्मी हम सब लोगों को प्राप्त हो रही है एक बार किसी साधक ने पूज्य स्वामी जी महाराज से पूछा कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो रही है इसका पता कैसे चले तो स्वामी जी ने उत्तर दिया यदि आपका सेठ आपकी तनखा बढ़ा दे तो समझना चाहिए सेठ की कृपा हो रही है आपका अफसर अगर आपकी पदवी बढ़ा दे तो समझना चाहिए अफसर की कृपा हो रही है और जीवन में सत्संग मिले तो समझना चाहिए भगवान की कृपा हो रही है तो हम सब लोग भगवान की कृपा रूप लक्ष्मी को प्राप्त कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री भक्तमाल की कथा के माध्यम से अनेक प्रसंगों के माध्यम से गो महिमा आप हम सबको श्रवण करा रहे हैं और इस संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से सभी लोगों को उसका प्रसाद घर बैठे भी प्राप्त हो रहा है आप सब लोगों को घर बैठे एक मधुर निमंत्रण प्रेषित कर रहा हूँ आप सबकी सेवा में या विराजमान सब भक्तों को आने वाले अप्रैल मास में एक अद्भुत गो भक्तों का एक अद्भुत महासंगम गो कृपा महोत्सव के रूप में पथमेड़ा गोधाम के तत्वावधान में मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव में आयोजित होने वाला है और सबसे प्रसन्नता की बात यह है उस नंदगांव गोलोक तीर्थ में प्रथम बार अष्टोत्तर सहस्त्र श्रीमद् भागवत जी के पारायण होंगे आप लोग सोच रहे होंगे कि अष्टोत्तर सहस्त्र पारायण तो कई बार हमने सुने हैं उस अष्टोत्तर सहस्त्र पारायण में क्या खास बात होगी तो मैं आप लोगों की सेवा में निवेदन कर रहा हूं सिर्फ एक प्रांत के नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के के भारत के प्रत्येक प्रांत के विप्रदेव वहां पर उपस्थित होकर भागवत जी का पारायण करेंगे और वह भागवत पारायण गोष्ठ के अंदर होगा गो माताओं के बीच में बैठ करके भागवत जी का पारायण होगा ये विश्व में पहली बार ऐसा मंगलमय दृश्य देखने को हम सबको मिलेगा और सबसे विलक्षण बात यह है कि गोष्ट के मध्य में श्रीमद् भागवत जी के अष्टोत्तर सहस्त्र पारायण होंगे और उस पारायण के मध्य में हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी के श्रीमुख से भागवत जी की मंगलमय कथा होगी जहाँ भागवत जी विराजमान होती है तो माताएं बहनें उसकी एक परिक्रमा लगाती है यहां भाव रख करके कि इससे हमको सब तीर्थ परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा लेकिन कल्पना करिए जहां हजारों भागवत जी विराजमान हो हजारों वेदज्ञ ब्राह्मण विराजमान हो और साक्षात जगत जननी गो माता विराजमान हो उस क्षेत्र की तो एक परिक्रमा भी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान फल देने वाली ऐसे मंगलमय अवसर को आप लोग चूके नहीं भारत के सभी पूज्य संत महापुरुष वहाँ उपस्थित होकर के अपने श्रीमुख से गो महिमा का गान करेंगे गो गायत्री यज्ञ होगा और विश्व की पहली सुरभि शक्तिपीठ की स्थापना वहाँ पर पूज्य महाराज जी के करकमलों से होगी भारत के अनेक पूज्य गणमान्य संत वहाँ पर उपस्थित रहेंगे ठाकुर जी के खूब सुंदर सुंदर उत्सव होंगे एक बड़ा विलक्षण महोत्सव गो कृपा महोत्सव के रूप में हो रहा है सन उन्नीस में जो गो रक्षा आंदोलन धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज ने प्रारंभ किया था उसी आंदोलन को अब पचास वर्ष होने जा रहे हैं उस आंदोलन में जिन गो भक्तों ने संतों ने अपने प्राण गो माता की रक्षा के कार्य में समर्पित किए उन सभी गो भक्तों को उन सभी पूज्य संतों को भावांजलि के रूप में यह गो कृपा महोत्सव कार्यक्रम समर्पित किया जा रहा है हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम सब भी वहां उपस्थित होकर के और अपनी उपस्थिति के रूप में भावांजलि उन गो भक्तों के प्रति समर्पित करें एक बड़ा मंगलमय गो भक्तों का संतों का महासंगम मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव में होने जा रहा है आप चूके नहीं अधिक से अधिक लोगों तक निमंत्रण पहुंचाए जो दूर रहने वाले हैं चार दिसंबर से ट्रेन के टिकट खुल जाएंगे जल्दी से जल्दी अपना आरक्षण करवाए आबू रोड जो राजस्थान का बहुत बड़ा जंक्शन है वहां से डेढ़ घंटे में पहुँचा जा सकता है और अहमदाबाद से लगभग साढ़े तीन चार घंटे में उस नंदगांव गोलोक तीर्थ में पहुँचा जा सकता है आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधारे और उस दिव्य गो कृपा महोत्सव का लाभ लें या गो कृपा महोत्सव हम सबके जीवन में गो भक्ति की स्थापना करेगा और हम सबके जीवन को भगवान की कृपा गो माता की कृपा और आनंद से परिपूर्ण करेगा आप सबको निमंत्रण है आप सब अवश्य अवश्य पधारें और अधिक से अधिक लोगों तक यह निवेदन पहुंचाकर गो माता की सेवा करें पूज्य महाराज जी के चरणों में बारम्बार दंड प्रण जय गो माता जय गो माता जय गोपाल पूज्य महाराष्ट्री की वाणी का लाभ लें इसके पूर्व कुछ घोषणा कर दें बाकी कथा के विश्राम पर करेंगे इक्कीस हजार रुपया गुप्तदान ने पटना से भेजा है गोमाता की सेवा के निमित्त 21,000 रुपया बंसी लाल जी अरोड़ा रुड़की हरिद्वार वालों कोर से गौ माता की सेवा में समर्पित है 22,000 रुपया सत्यवंती जी इनके द्वारा गौमाता की सेवा में समर्पित हुआ है 10,000 रुपया शांति देवी जी संभल हरियाणा से इन्होंने गौ माता की सेवा में समर्पित किया है और 1 लाख रुपया अजमेर से किन्हीं महानुभाव ने गाय को गोद लेकर के गुप्तदान के रूप में दिया है बहुत बहुत धन्यवाद एक और बहुत अच्छी सूचना एक बालक जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता है और वो महाराष्ट्र की कथा नियमित रूप से जब जब आती है पता करके सुनता उन्होंने कथा सुनी और कथा सुन करके मन में संकल्प किया कि हम भी कुछ गौ सेवा करें पर उसके परिवार में कोई नहीं है अकेला बालक है तो नगर पालिका से कुछ उसे मासिक मिलता है लगभग तीन सौ रुपये के लगभग उसमें से उसके खर्च में जो लगता हो उसमें से पैसा बचा बचा करके उसने पाँच रुपया गौ माता की सेवा में समर्पित किया है बहुत बहुत साधुवाद और हम कहेंगे ऐसे लोगों के पाँच हजार रुपया वो पाँच लाख से भी अधिक कीमत रखने वाले हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और अभी अभी हम यहाँ बैठे थे तो, तो एक महात्मा जी आप जानते हमारे संत भंडारे में जाते हैं दस बीस रुपया कहीं मिलते हैं वो बड़े सावधानी से उन्होंने रखे होंगे और अभी उनका जो भंडारे का पैसा इकट्ठा हुआ होगा उसमें एक थे बोले गौ माता की सेवा में समर्पित कर देना तो सबके हृदय में ऐसे ऐसे भाव हैं पूज जाए गौ माता की सेवा करने के हम आप सब को प्रेरणा लेना चाहिए और एक इक्कीस हजार रुपए से कल हमने निवेदन किया था कि बालक का जन्मदिन हो तो पहले उसके नाम से गौ माता की सेवा करवानी चाहिए ऐसा सुनकर के किन्हीं महानुभाव को प्रेरणा मिली उन्होंने नाम घोषित करने को मना किया पर बालक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने 21000 रुपए की गौ माता की सेवा समर्पित की है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद शेष घोषणाएं कथा के अंत में करेंगे अभी हम आप सब पूज्य महाराज श्री की वाणी का लाभ लें जय गो माता जय गोपाल स्वादित चरण कमल चरणकमलचिन्मकर भक्तजनमानस निवासा श्रीरांद्रा बागीय से वदने लक्ष्मी से चक्षस यदित नृसींहम भजे विश्वसर्ग विसर्गा श्री कृष्णाख्यम परा जगद मम प्रहलाद नारद परा शरकुंडरी प्यांबरीश शुकूनीष्मुन वसिष्ठ विभीषणादी पुण्या मान्न परम भगवता छा कलतरुभ्य कृप सिंधु्य च पाने वैष्णवभ्यो नमो नम सीता श्रीरामंद मध्यम अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम परा भक्त भक्ति भगवंत गुरुचतुरनाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाश विघ्ने गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधारमण कोश ब्रजमंडल धाम की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय श्री कर्मेती बाई जी की जय जय जय हरि शरण छा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दयासिंधु सिंधु भगवान श्री की कृपा करुणा से परम पवित्र वैष्णव मास श्री दामोदर कार्तिक मास के पवित्र अवसर पर श्री कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम के प्रकल्प के गौ माता की सेवा के लिए गोवंश का संरक्षण और संवर्धन दोनों कार्य निर्वाध गति से चल सकें इसी पवित्र भाव को लेकर उद्देश्य को लेकर के यह श्री भक्तमाल कथा का सप्तिवसीय सत्संग सत्र आयोजित हुआ गौ महिमा एवं भक्त चरित्र दोनों का के निरूपण का सौभाग्य प्राप्त हुआ कल प्रकाश का महापर्व दीपावली है भारतीय सनातन संस्कृति के समाराधक उपासक इस धरती पर जहाँ कहीं निवास करते हैं भारत में और भारत के बाहर भी वे सभी इस प्रकाश के महापर्व दीपावली की तिथि पर भगवान नारायण की आह्लादनी शक्ति सौंदर्य की ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री शक्ति भगवती महालक्ष्मी का सभी सविधि पूजन करते हैं अनुष्ठान करते हैं दीपकों का प्रकाश होता है स्कंद पुराण पद्म पुराण में कार्तिक मास में दीप दान का विशेष महत्व है नित्य ही दान करना चाहिए किंतु ये तिथियां सनातन धर्म में ऐसी निश्चित की गई हैं कि महीने भर कोई दीपदान नहीं भी करता तो भी धनतेरस और आज छोटी दिवाली और कल ये तीन दिन तो प्रायः सभी लोगों के घर में दीपदान होता है अपनी परंपरा के अनुसार भारतीय देशी गाय के शुद्ध घृत से और शुद्ध तेल से दीपक तो प्रज्ज्वलित करने ही हैं विशेष बात यह है कि अपने हृदय में भगवान नाम का ऐसा दीपक प्रज्ज्वलित करना है जिससे भीतर भी प्रकाश हो और बाहर भी प्रकाश हो राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिर जो चाह से उज्या ऐसा भगवन नाम का दीपक हरि नाम का दीपक राम नाम का कृष्ण नाम का दीपक हमारे भीतर प्रज्वलित हो जाए तो फिर दीपावली के दिन दीपावली नहीं फिर तो हमारा संपूर्ण जीवन ही नाम के प्रकाश से परिपूर्ण हो जाए फिर तो रोज दिवाली होगी हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं गोभक्ति का प्रकाश हम सबके अंतकर्ण में हो गो सेवा की भावना हम सबके अंतकर्ण में जागृत हो ऐसी प्रार्थना हम श्री ठाकुर जी से करते हैं आज हमारे जड़खोर गोधाम के अत्यंत सक्रिय एवं समर्पित श्री रसिया बाबा हमको तो ऐसा लगता है कि मानो जड़खोर गोदाम की सेवा के लिए गिरिराज बाबा ने कृपा करके कृष्ण बलराम के रूप में ये गौ की सेवा के लिए प्रदान किए हैं श्री शशि बाबा लगता है बलराम जी के स्वरूप हैं और रसिया बाबा लगता है ठाकुर जी के स्वरूप हैं कल आपको कुछ उद्बोधन देना था लेकिन कुछ सुनने में आए कोई व्यवहारिक कारण ऐसा आ गया इससे उपस्थिति नहीं हो सकी आज इस समापन के अवसर पर एक बड़ी सुंदर सूचना आपने हम सबको प्रदान की है हमने भी पहले सूचना दी थी और आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है कि 2 मार्च से 8 मार्च तक हिंदी तिथि के अनुसार चलो 2 मार्च से 8 मार्च तक श्री जड़कोर गोधाम में श्री कृष्ण बलराम गो कल्याण महोत्सव श्री कृष्ण बलराम गौ महामहोत्सव आयोजित तो होगा सामने लिखा भी है श्री कृष्ण बलराम गौ महामहोत्सव आयोजित तो होगा और इस अवसर पर गौ माल की कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा भारतवर्ष के विशिष्ट संत महापुरुषों का दर्शन एवं उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगा आप सब जड़खोर गोधाम की गो सेवा का दर्शन करने के लिए गो माता का दर्शन करने के लिए एवं सत्संग लाभ प्राप्त करने के लिए सादर निमंत्रित हैं आमंत्रित नहीं निमंत्रित आमंत्रणम तु कामचारा निमंत्रणम नियोगकरणम तो आमंत्रण नहीं आप सबको निमंत्रण है आपको वहाँ अवश्य अवश्य पधारना है वैसे तो हम ये निवेदन करते हैं कि आप जब भी ब्रिज में आएं, तो ऐसा विचार करके आएं कि हमको गिर्राजी बरसाना नंदगांव वृंदावन तो दर्शन करना ही है हमें जड़को गोधाम में ठाकुर जी की गोचारण स्थली का भी दर्शन अवश्य करना है वहाँ दर्शन किए बिना यात्रा आपकी ब्रिज की पूरी नहीं ऐसा यदि होवे तो निश्चित ही वहाँ गौ सेवा को बल प्राप्त होगा और उस स्थल पर जाकर आपको स्वयं को गो सेवा की प्रेरणा प्राप्त होगी इन आयोजनों के माध्यम से और विशेषकर ये प्रसारित होने वाली कथा के माध्यम से एक बड़ा लाभ घर बैठे सत्संग का होता है और दूसरा बड़ा लाभ यह हो रहा है कि लोगों के अंतःकरण में गोमाता के प्रति जो भाव है प्रेम है वह प्रबुद्ध हो रहा है जो प्रसुप्त सा हो रहा था अब वह प्रबुद्ध हो रहा है सुन सुन कर आश्चर्य होता है बताइए नेत्रहीन बालक ने जो अत्यंत विपन्नता की स्थिति में है दो तीन सौ रुपये महीने शायद नगर पालिका से मिलते उससे पैसे बचा बचा कर उसने इतनी बड़ी सेवा इक्यांसों की सेवा की निश्चित ही उसकी भावना के हम सब कृतज्ञ हैं ऐसी अनेक बातें हम क्या कहें हमारे श्री कृष्ण कंकर शास्त्री जी हरदेव मंदिर वाले श्री हरदेव विद्यालय में आपने लंबे समय तक ब्रह्मचारियों को वेद वेदांग की शिक्षा प्रदान की है और आपके द्वारा इस महोत्सव में गो माता की सेवा में एक लाख रुपए से ऊपर की एक लाख रुपए की जो सेवा प्रदान की गई है हम तो संकोच में दब गए निश्चित ही इस प्रकार के तपोधन अकिंचन, विद्वान ब्राह्मण वैष्णव भक्त हृदय के साधक हृदय के महानुभाव अपने हृदय में संकल्प कर रहे हैं गो रक्षा और गोसेवा का तो निश्चित ठाकुर जी उसको पूर्ण करेंगे इसमें संदेह नहीं आज समाज में प्रेरणा लेने की आवश्यकता लोगों के मन में बहुत भ्रम बना रहता है और कहीं कहीं वह भ्रम सत्य भी है सर्वथा आधारहीन नहीं भ्रम इस बात का रहता है लोगों के मन में कि इस प्रकार की संस्थाएं गो सेवा के नाम पर लोगों की भावना के दोहन का कार्य करती हैं और केवल अर्थ संग्रह ही उनका लक्ष्य होता है सेवा उनका लक्ष्य नहीं होता है गायें कृष्ण और दुर्बल बनी रहती हैं उन्हें एक प्रकार से गौशाला के नाम पर कारागार में बंद कर दिया जाता है उनकी सुख सुविधा का ध्यान नहीं दिया जाता है गायें दुर्बल होती चली जाती हैं और गौसेवक मोटे होते चले जाते हैं कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कागजों में प्रचार प्रसार में गौशाला चलती रहती है यथार्थ में मौके पर कोई विशेष सेवा का स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता ऐसा भी सेवा के नाम पर धन का संग्रह करने वाले लोग भी हैं हम उसका सर्वथा निषेध नहीं करते हैं लेकिन एक अत्यंत विनम्रतापूर्ण हमारा आग्रहपूर्ण निवेदन है कि श्री जड़खोर गोधाम के सेवा प्रकल्प का दर्शन करने और उसके पारदर्शिता पूर्ण आय व्यय के निरीक्षण के लिए आप किसी भी समय सादर आमंत्रित आपको सुनकर आश्चर्य होगा गोशाला में संत विराजते हैं कोई न कोई दर्शनार्थी अतिथि भी आते हैं उनके प्रसाद की व्यवस्था भी गोशाला से नहीं होती ये पूरी सावधानी रखी जा रही है भगवत कृपा से कि गाय की सेवा का एक रुपया भी किसी मनुष्य के पेट में न जाए अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय का भाग पचा नहीं सकता भगवत सेवा से बची हुई राशि सेवा में लग जाएगी ब्राह्मणों की सेवा से बची हुई राशि सेवा में लग जाएगी संत सेवा से बची हुई राशि किसी भी यज्ञ आदि से बची हुई राशि सेवा में लग जाएगी लेकिन गाय की सेवा से बची हुई राशि केवल गाय की सेवा में लगनी चाहिए अन्य किसी काम में नहीं लगनी चाहिए हम केवल जानकारी देने के लिए बात कह रहे हैं लाइव कथा होती है तो उस लाइव कथा का भी कुछ ना कुछ व्यय होता है ये चैनल वाले लोग बड़ा उपकार कर रहे हैं घर बैठे लोगों को सत्संग करा रहे हैं पर इनके भी अपने प्रकल्प हैं अपना काम है एक बड़ी संस्था है इनका भी खर्च तो होता है अब ये बात अलग है कि वे गो सेवा के कार्य को अपना मानकर कुछ विशेष सहयोग अपनी ओर से करते हैं यह एक अलग बात है लेकिन कुछ न कुछ सेवा तो उनको देनी ही होती है हम आपकी जानकारी के लिए बात कह रहे हैं श्री ठाकुर जी की कृपा से गुरुजनों की कृपा से अब तक गो सेवा से प्राप्त कोई राशि प्रसारण के लिए नहीं दी गई है प्रसारण की व्यवस्था अलग से है अभी यहाँ जो आयोजन हो रहा है चेन्नई के एक बड़े भक्त हृदय डॉक्टर साहब हैं चिकित्सक हैं उनका व्यावहारिक नाम क्या है ये तो मुझे स्मरण में नहीं है लेकिन उनका पारमार्थिक नाम मुझे स्मरण में है डॉक्टर प्रियादास जी घर में युगल सरकार की सेवा विराजमान है और इतने अनुरागी प्रेमी हैं कि भगवत चर्चा करते करते उनके नेत्रों से अविरिल अश्रुधारा बहने लग जाती है संतों की ब्राह्मणों की सेवा में विशेष रूप में समर्पित है उनके ठाकुर जी को भक्तमाल कथा यहाँ सुननी थी और उनके ठाकुर जी को गो सेवा जड़खोर गोदाम में करनी थी पर उन्हीं के ठाकुर जी ने वृंदावन के श्री नेविहारी ठाकुर जी को अवसर दे दिया लेकिन डॉक्टर प्रियादासी अपने परिवार के सहित विशेष साधुवाद एवं धन्यवाद के पात्र हैं कि यदि वे निमित्त न बनते तो ये कार्यक्रम ही निश्चित न होता पर उन्हें ठाकुर जी ने निमित्त बनाया तो वे अपने वो सब देख रहे हैं कथा सुन रहे हैं वे अपने मन में दुख कष्ट का अनुभव न करें यही समझें कि हम ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं और उनके ठाकुर जी गाजे बाजे से वृंदावन पधारेंगे और फिर ऐसे ही भव्य दिव्य आयोजन होगा और ठाकुर जी प्रेम से कथा श्रवण करेंगे हो सकता है जड़खोर में ही ठाकुर जी विराजमान होकर के कथा सुन लें क्या आश्चर्य है? है तो ठाकुर जी पधारेंगे कथा श्रवण करेंगे तो अपनी ओर से गो सेवा में पूरी सावधानी रखी जा रही है हमारे निकट प्रायः कोई न कोई संत कृपापूर्वक रहते ही है विशेष रूप में जगदीश बाबूजी, वो प्राय सदा निकट रहते ही हैं बाबा इतनी सावधानी रखी जाती है कि कोई भेंट अर्पित कर गया और यह भूल गया कि इस भेंट में दस रुपए या सौ रुपए गौ सेवा के हैं तो फिर वो सारी की सारी भेंट गौ सेवा के ही खाते में चली जाती है आज कहीं चर्चा चल रही थी कि एक एक गाय पर सौ सौ लोग रुपए देने वाले हैं गौशालाएं बहुत धन संग्रह कर रही है किसी ने कहा हमारा अत्यंत विनम्र निवेदन है जिनके मन में ऐसी भावना हो वे ईमानदारी से जहां गौसेवा हो रही है ऐसे प्रकल्पों से जुड़े अवश्य और जुड़कर अनुभव करें कि गौसेवी संस्थाएं वर्तमान समय में कितने संकटों से गुजरकर कर गौसेवा कर रही हैं, ये जब तक व्यक्ति स्वयं उस क्षेत्र में नहीं आता तब तक, तक उसको उसका बोध नहीं होता हमारी ठाकुर जी की जड़खोर गौशाला में भी बीच में कई बार ऐसी स्थिति आई अर्थ संकट के कारण कि विचार किया गया मीटिंग की गई कि किसी को यह संभला दी जाए ऐसा हुआ कि नहीं हुआ बीच में दो बार ऐसा हुआ कि अब नहीं हो सकता है किसी को संभला दो लेकिन संभलावें किसको ठाकुर जी ने ही संभाल रखी है और उन्हीं को संभलाना है उन्होंने संभाल रखी है हम बार बार यही बात कहते हैं कि सदगुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराज चित्रकूट वाले बड़ी गुप्त रघुवीर मंदिर वाले श्री महाराज जी जो भगवत प्राप्त सिद्ध संत थे उनके एक वाक्य का हम लोग स्मरण रखें भगवान पर भरोसा रखो तुम सब निमित्त मात्र हो भगवान पर विश्वास रखो तुम सब निमित्त मात्र हो वे प्रायः यह वाक्य कहा करते थे सच्ची बात है हम सब निमित्त मात्र हैं, कार्य तो श्री नेह हरिजी ही कर रहे हैं बहुत थोड़े समय में बहुत अच्छा कार्य हुआ है हमारे श्री रास बिहारी दास जी गिरी बाबा जिनमें संतों को जोड़ने की और गो सेवकों को भी समझा बुझाकर रखकर सेवा लेने की बड़ी अद्भुत क्षमता गो माता ने दे रखी है बड़ी कुशलता पूर्वक कार्य को संभाल रहे हैं गोपेश कृष्णदास जी भी उनकी भी क्षमता बाहर वाले नेतृत्व की क्षमता उनमें भी बहुत अच्छी है नए नए युवकों में गोरक्षा का उत्साह उन्होंने जगाने का जो कार्य किया है स्वयं गोली खाकर गोरक्षा के कार्य में वे लगे और आज उसका दिव्य प्रभाव यहाँ यह हो गया कि जो मेवात क्षेत्र जिस क्षेत्र से सर्वाधिक गोवंश की तस्करी हुआ करती थी आज उस क्षेत्र से गो नहीं हो पा रही है कसाईयों का रास्ता बंद हो गया आना जाना बंद हो गया तो ये सब संत बड़े समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं और खूब भजन भी कर रहे हैं अखंड संकीर्तन भी हो रहा है आप लोगों के बारंबार बार वहाँ पधारने से उस स्थल का विकास होगा क्योंकि अभी प्रायः आम लोग वहां श्रद्धालु लोग वहां कम पहुंच पाते हैं वह एक महान गोतीर्थ है उस स्थल में जाकर के दर्शन करना चाहिए और लाभ लेना चाहिए पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज के उत्सव में पूज्य श्री पचमेड़ा महाराज जी पधारे थे और उसी समय हम लोग चंद्र सरोवर से गौशाला का दर्शन करने गए थे स्थल का दर्शन करने गए थे कृष्ण कृपाधाम वाले पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज भी थे और भी अनेक संत थे पूज्य पथमेडा महाराज जी के मार्गदर्शन में हम लोग वहाँ पहुंचे थे और पथमेडा महाराज जी पहली बार वहाँ पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने कहा कि ये गौ सेवा के लिए ब्रिज में सबसे उत्तम स्थान है और यहाँ अवश्य ही होना चाहिए और फिर कार्य आरंभ हुआ एक महान गो भक्त गो की प्रेरणा से और आज थोड़े समय में आज तीन चार वर्ष चार ही वर्ष हुआ होगा पांच वर्ष चार पांच वर्ष के अंतराल में ही आज साढ़े पांच हजार गोवंश वहां है आगे भी निरंतर गोवंश पकड़ा जा रहा है और बढ़ रहा है सेवा का प्रकल्प भी बढ़ रहा है सेवा का भाव भी बढ़ रहा है तो हम निवेदन यह कर रहे हैं कि ईमानदारी से गोसेवा में लगी हुई संस्थाएं आज भी आर्थिक संकट से ग्रसित हैं लेकिन सब जगह ठाकुर जी ही गोसेवा कर रहे हैं ओरछा की गोशाला में 500 के करीब गोवंश है और वह बुंदेलखंड का क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है वहां कोई कल कारखाने या कोई बड़े उद्योग व्यापार नहीं है लेकिन वहां भी कुछ समर्पित सेवक ऐसे हैं जो अनेकों संघर्षों को सहन करके भी गोसेवा कर रहे हैं और आपको सुनकर प्रसन्नता होगी टीकमगढ़ जनपद की सर्वश्रेष्ठ गोशाला के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने उसे स्वीकार किया सर्वश्रेष्ठ गोशाला के पथमेड़ा गोशाला जिसकी करीब छिहत्तर शाखाएं हैं विश्व की विशालतम गौशाला है जिसमें डेढ़ लाख के करीब गोवंश सेवा प्राप्त कर रहा है वहां भी जाकर के आप देखेंगे केवल गो सेवा नहीं हो रही है गौ माता की उपासना हो रही है वहां केवल सेवा नहीं कि भूसा डाल दिया सानी बना दिया पानी पिला दिया सेवा तो हो ही रही है उपासनात्मक स्वरूप वहां देखने को मिलता है तो चाहे जड़खोर हो बार बार यह भी आर्थिक संकट से ग्रसित हो जाती है और चाहे पथमेड़ा हो वो तो इतने इतनी बड़ी संस्था है कि वहाँ तो वहाँ का आर्थिक संकट भी छोटा नहीं और संकट भी बड़ा है अभी कुछ समय पूर्व पिछली मीटिंग में जानकारी प्राप्त तो हुई थी कि करीब 22 करोड़ से ऊपर का कर्ज है गौशाला के नहीं तो इतनी बड़ी संस्था में लोग अध्यक्ष बनने के लिए अध्यक्षीय माला वहां तो खैर माला पहनने का विधान ही नहीं है लेकिन फिर भी प्रायः बड़ी संस्थाओं में माला डलवाने के लिए लोगों के मन में कुछ न कुछ उत्साह रहता है लेकिन वहाँ महाराज जल्दी कोई अध्यक्ष पद भी स्वीकार नहीं करना चाहता है इतनी बड़ी संस्था अब कर्ज में है पर फिर भी सारा काम बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है धन्य है संतों के धैर्य को तो इसलिए हमारा निवेदन है कि आप लोग अत्यंत श्रद्धा निष्ठा और विश्वास के साथ समर्पित भाव से गो सेवा करें गो सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है कल दीपावली है संपूर्ण राष्ट्र में यत्र तत्र सर्वत्र भगवती महालक्ष्मी का गणपति का भगवान नारायण का पूजन होगा किंतु हमारा निवेदन है दीपावली की प्रदोष बेला में भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य है और दीपावली की प्रभात बेला में भगवती सुरभि माता का गौ माता का प्राकट्य है इसलिए गाय अग्रजा है और लक्ष्मी जी अनुजा हैं इसलिए दीपावली के अवसर पर सभी लोग अपने अपने घरों में गौ माता की पूजा अवश्य करें निकटवर्ती गौशालाओं में जाकर के करें और मान लो किसी के सामने ऐसी परिस्थिति है कि वो प्रत्यक्ष गौ सेवा नहीं कर सकता गाय के निकट पहुँच करके बहुत बड़े किसी शहर में रहता है तो गौ माता के चित्र का विग्रह का पूजन करें और गौ सेवा राशि जहाँ कहीं भी वह उसका भाव हो कि हमको अमुक गौशाला में अर्पित करनी है वहाँ गौसेवा की राशि अर्पित करके गौसेवा करे किंतु दीपावली के पवित्र अवसर पर गो सेवा अवश्य करें गाय की पूजा करने से ही लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी अन्यथा लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होंगी। अभी भी मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के बहुत बड़े क्षेत्र में दीपावली को प्रातःकाल पूजन होता है और सर्वत्र प्रायः लोग गायों को स्नान कराते हैं उनका श्रृंगार करते हैं प्रातःकाल गो पूजन होता है तो कल की तिथि पर प्रातः काल आप लोग गो पूजन करें और प्रदोष बेला में भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें दीपावली के ठीक दूसरे दिन से एक महान आध्यात्मिक पर्व आरंभ हो जाता है जिसका नाम है गो नवरात्रि पुराणों में इसकी बड़ी महिमा का वर्णन है गो माता के प्राकट्य के बाद से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर कार्तिक शुक्ल नवमी तक गो उपासना के लिए समय निश्चित किया गया है पुराणों में वर्णन है श्री गौ माता का सुरभि माता का षडक्षर मंत्र उसका द्विजाति प्रणवयुक्त सुरभि मंत्र का जप करें ओम सूरभ्य नमः और इतर लोग श्री सूरभ्य नमः इस मंत्र का जप करें और गो माता का नित्य पूजन करें नौ दिन तक गव्य पदार्थों का आहार करें तो लौकिक पारलौकिक किसी भी प्रकार का उनका मनोरथ हो वो सारे मनोरथ उनके पूर्ण हो जाएंगे गो नवरात्रि के अनुष्ठान से और एक विशेष सात्विक ऊर्जा प्राप्त होगी हमने देखा है महाराज अनेक असाध्य कार्य गो नवरात्रि के अनुष्ठान से सिद्ध हुए तो यह पर्व भी परसों से आने वाला है तो इस लाइव कथा के माध्यम से जो श्रद्धालु श्रवण कर रहे हैं वे चाहें तो वे गो नवरात्रि का व्रत भी कर सकते हैं अनुष्ठान भी कर सकते हैं बस विधि उसमें इतनी ही है कि गोरज से स्नान करना है और नित्य गो माता का पूजन करना है नित्य पंचगव्य प्राशन करना है भगवान को पंचामृत से स्नान कराना है गव्य पदार्थों का आहार हविष्य हविष्यान्न हविष्यान्न को ग्रहण करना है नित्य और शुरी मंत्र का जप करना है अक्षय को व्रत का उद्यापन करके गोमाता का पूजन करके और थाल परोश करके गोमाता को जिमा करके और फिर ग्वारिया का भी पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण का पुरोहित का पूजन करके दक्षिणा आदि दे करके फिर प्रसाद पाकर के व्रत का पारण करना चाहिए ये गो नवरात्रि की विधि है इसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन शास्त्रों में किया गया है सौभाग्य से यह पर्व भी हम लोगों के समक्ष उपस्थित है यद्यपि वर्ष में दो नवरात्रि आते हैं एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि और इन दोनों नवरात्रि के अवसरों पर जगह जगह अनुष्ठान होते हैं लेकिन युगधर्म का प्रभाव समझें पवित्र सात्विक नवरात्रि के अनुष्ठान भी आज युग के दुष्प्रभाव से उनमें आसुरी वृत्तियां प्रवेश कर गई प्राचीन समय में अपने घर में लोग घट स्थापन कलश स्थापन करते थे ब्राह्मणों को बुलवा करके विधिवत दुर्गा पाठ कराते थे अब वह उपासनात्मक स्वरूप तो जाता रहा बाजार से मूर्तियां खरीद खरीद करके रोड जाम करके यातायात बाधित करके लाखों रुपए खर्च करके सजावट में करते हैं उपासनात्मक स्वरूप नहीं है प्रदर्शनात्मक स्वरूप है नाचते गाते हैं और फिर उन मूर्तियों के नदियों में विसर्जन का अवसर आता है फाइबर की बनी हुई मूर्तियां रासायनिक पदार्थों का प्रयोग उसमें किया जाता है वे नदियाँ तो वैसे ही दूषित हो रही हैं जल में और अधिक प्रदूषण होता है हम इसके विरोधी नहीं हैं हमारा ये मत समझ लेना कि महाराज मूर्ति के विरोधी या नवरात्रि में मूर्ति स्थापना के विरोधी हम बिल्कुल विरोधी नहीं हैं हमारी प्रार्थना केवल इतनी है कि प्राचीन पद्धति से जैसी सात्विक भाव से उपासना होती थी उसी पद्धति से हम उपासना करें उससे हमें लाभ होगा हमने देखा अपने बाल्यकाल में गाँव के बिना पढ़े लिखे लोग बहुत पवित्रता रखते नौ दिन अपने शरीर पर जौ बो लेते महाराज नौ दिन तक एक जैसे पड़े हुए हैं छाती पर पूरे शरीर पर जो बोलिया है उन्होंने कितनी बड़ी साधना है कोई एक बताशा खाकर कोई एक लौंग खा करके धूप दे रहे हैं अपने उनके अपने ढंग के मंत्र हैं अपने ढंग के देवी के भजन हैं क्षेत्रीय भाषाओं में उनको गा रहे हैं उनको देवताओं के आवेश आ रहे हैं और लोगों के भूत भविष्य को भी वो बता रहे हैं यह हमने अपनी आंखों से देखा तो उसमें जो भावनात्मक स्वरूप था वो अब नहीं है अब उन गांवों में भी जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी ये होने लग गए क्षेत्रीयता जगह जगह के जो संस्कार हैं प्राचीन सभ्यताएं हैं प्राचीन परंपराएं हैं वे परंपराएं इस वर्तमान के प्रचार के युग में समाप्त तो होती चली जा रही है। क्षेत्री हैं। प्रांतीय क्षेत्रीय सभी भाषाएं संकटग्रस्त हैं ब्रजभाषा भी विकृत होती चली जा रही है घरों में ब्रजभाषा बोलने की परंपरा विलुप्त जैसी हो रही है क्षेत्रीय भाषाएं लुप्त हो रही अब पुरानी माताएं जो बढ़िया बढ़िया रसिया गाती थी आज की नई बहु बेटी वो रसिया नहीं गाती अब नए ढंग के भजन चल गए तो ये अष्टछाप की वाणियों का क्या होगा सूरदास नंददास जी छीत स्वामी जी के पद फिर कौन गाएगा तो सभी प्रांतीय क्षेत्रीय भाषाएं सभ्यताएं और संस्कार और वे परंपराएं वे सबकी सब सुरक्षित होनी चाहिए ये भारतवर्ष की विविधता यही इसका सौंदर्य है यही इसका श्रृंगार है बगीचे में एक ही तरह का फूल हो वो तो बगीचा सुंदर नहीं माना जाएगा अनेक तरह के फूल खिलते हैं तो बगीचा सुंदर माना जाता है ये विविध भाषाएं विविध सिद्धांत विविध उपासनाएं विभिन्न प्रकार के मत मतांतर यह दोष नहीं है भारतीय संस्कृति का ये भारतीय संस्कृति की शोभा है ये भारतीय संस्कृति का श्रृंगार है भक्तिमती कर्मे तिबाई का चरित्र कल तक हम स्मरण कर रहे थे एक करमेती बाई के प्रभाव से पंडित जी का जीवन बदल गया पिताजी पंडित श्री परशुराम पंडित जी का माताजी का महाराज साहब का जीवन बदला पूरे क्षेत्र में भक्ति की लहर व्याप्त हो गई और आज सैकड़ों वर्ष के बाद भी कर्मेती बाई के दिव्य चरित्र के माध्यम से न जाने कितने जीवों को भक्ति के पथ पर चलने की प्रेरणा प्राप्त हो रही कितने लोग भजन साधन में लग रहे हैं श्री कर्मेती बाई ने देह का विसर्जन नहीं किया भजन करते करते उनका शरीर इतना दिव्य हो गया चिन्मय हो गया कि वृंदावन की युगल सरकार के निवृत निकुंज में वे सा शरीर ही प्रविष्ट हो गए शरीर के सहित वे प्रविष्ट हो गए जैसे श्री तुकाराम महाराज सशरीर वही कुंठ गए जैसे वृज के अनेक रसिक आचार्य सशरीर भगवत धाम चले गए ठीक उसी प्रकार से कर्मेती वाई भी सशरीर भगवान के निकुंज में देह का विसर्जन गुसाई श्री विठला जी महाराज ने भी देह का त्याग ने गिर की कंदरा में श्रीनाथ जी हाथ पकड़ के प्रवेश कर गए और बस अंतरधान हो गए हरिशरणम ऐसा अद्भुत चरित्र श्री कर्मेती बाई का है कल हमने कहा था कि करमेती बाई का चरित्र पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज मामा जी ने भी लिखा है एक बड़े सुंदर छंद में लिखा है तो विस्तृत चरित्र तो आप सुन ही चुके हैं मामा जी के शब्दों में कुछ संक्षिप्त चर्चा करके फिर आगे हम कथा करेंगे पहले छप्पे छंद का उच्चारण कर ले कठिन काल कल युग में कर्मेती निष्कलंक कठिन काल कल युग में कर्मेती निष्कलंक कठिन काल कल योग में कर निष्कलंक ती निष्कलंग कठिन काल कल योग में तीर् निष्कल न नश्वर पति रत कृष्ण पद सौरत जो श्वर पति रथ त्याग कृष्ण पद सरथियोरी सवे जगत की भाष तरक तीनु का जो तोरी सवे जगत की भाष तब तीन का जो तोरी निर्मल कुल पानिया धन्य जाई पर साई निर्या धन्य पर सान जा विद्य वृंदावन वास संतमुख करत बड़ा विदिल वृंदावन वास संमुख करत बड़ा संसार स्वाद सुख बात करी फेर नहीं तन तिन जय संसार स्वाद सुख वही दिन तन कठिन काल तल कठिन काल वलियो में तीन स्लंग कठिन काल वलियो में तीन स्लंगे परीन स्कल अब करमेटी बाई का संक्षिप्त चरित्र एक उज्ज नारायण दास जी भक्तमाली जी की रचना के माध्यम से हम स्मरण कर रहे हैं कठिन काल कल कलिकालू में अस प्रेम भक्ति दृढ़ पाई बचन कर्म मन निष्कलंक वही करम दीबाई तो कठिन काल कल का सुनेर पिदृ पाई आवचन कर्म मन निष्कलंक निर्वही कर में दीबाई आवचन परम मन निष्कलंक निवह करम की कर दीवा राजस्थान की धरण धन्य पुनि धन्य खंड ला राजस्थान की धरण धन्य पुनि धन्य ग्राम पितु परसुराम शुभ नामा धनि धन कुलरा धन्य पितु परसुराम सुभ नाम से खावत नर पतिके राजोहित तुज गुणधाम कन्या रत्न ललावा जो प्रगति ऐसी कन्या लला, लला। अगलो जाकी जगत माई रही कीर्ति भजा पहराई जाए कर्म मन कलंक दिवे घर में अवनो हाँ, जाकी जागत माई हावन तो जा कर्म मन निष कलंक निद्ग निद्ग में गर्म में दिवारी गोपी प्रेम की दिव्य कथा स्वभा जमी दोपंच ललित श्याम शरनाए आवचन करम मन निष्कलंक दिवे दिवाए आवचन करम मन निष्कलंक निवे कर में कर्म ष्कलंकर्म दे खेल कूद भाग दौड़ में कनिक नहीं मन लागे वचन कर्म मन निष्कलंक निवही कर्म जन कर्म वन बाई दिवा कर में दीवाए कर में ब्याह योग जब लगन लगी तब सोचत पितु महा तारे ब्याह योग परम मन निष्कलंक निर्वहे कर बाई दिवाईन कर निष्कल निवहे कर में दीवा निवहे कर में दीवा निर्वह कर में दीवा इत्यादि प्रकार से क्रमेती का ग्रह त्याग चढ़ाई कलम कर उसको सुनने वाले पढ़ने वाले स्वाध्याय करने वाले को एक बात भीतर से पक्की हो जाती है कि भक्ति किसी की बापौती नहीं है हर जाति में कोई ना कोई महान भक्त पैदा हुआ है नहीं महाराज बुरा नहीं मानना यहां भी कोई न कोई कायस्थ महान भाव बैठे होंगे और सुनने वालों में भी बहुत से कायस्थ कूट भाषा उसके अक्षर भी अलग ढंग के हैं देवनागरी से अलग हैं अक्षर कुछ अक्षर देवनागरी से मिलते बाकी कुछ अक्षर तो एकदम अलग हैं स्वजाति परिपोषा स्वजाति महाराज दूसरे मोहल्ले के कुत्ते कैसे घुर्राते हैं और फिर वो बिचारा पहले तो वो थोड़ा सौर्य दिखाता फिर जब देखता कि कई लोगों ने मुझे घेर लिया मैं अकेला पड़ गया तो फिर उसकी दयनीय दशा देखने योग्य होती है भारत नहीं संसार को बदल देंगे पूरी दुनिया को बदल देंगे इतनी ताकत है अरे राम जी आठ करोड़ तो बहुत दूर है एक करोड़ ब्राह्मण कमर कस ले तो पूरे आएगा तब हम जाएंगे तो ये पंडित जी आपके क्या लगते हैं अरे कुछ नहीं में तीर्थयात्रा जा रहा था तो मुझे किसी एक परिचारक की आवश्यकता थी तो परिचर्या में हमने उसको रख रखा मैं इनको एक दूसरे को नीचा दिखाने की बड़ी अनुचित भावना है तो क्यों ना अपराध कुछ लगेगा तो कोई बात नहीं पर इन ब्राह्मणों का सुधार करना चाहिए उसने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोगों का नित्य नियम हो गया हो तो हाँ हाँ हो गया भगत नित्य नियम लाओ भूख लग रही है तो जिस पंडित को उन्होंने बैल बताया था ना कि पूरा बैल है उसके लिए तो सेठ ने बढ़िया सानी बना के भूसा की एक तगाड़ी सानी रख दी और तो जिसने कहा था कि ये तो पूरा गधा है उसके लिए सूखी खोदी खुरपी से खोदी हुई घास रख दी अब तो दोनों बहुत ज़्यादा। अरे हम तो तुम्हारा बड़ा नाम सुन के आए थे कि तुम करने वाले हो और ब्राह्मणों का इतना घोर अपमान भूसा रख दिया और यह घास खोद के रख दी महाराज मेरा कोई दोष नहीं मैंने आपसे पूछा था इन पंडित जी के बारे में आपने कहा पूरा बैल है तो बैल को बैल वाला ही भोजन दिया जाएगा और हमने इनसे आपके बारे में पूछा तो उनका पूरा गधा है तो गधे को गधे वाला भोजन दिया जाएगा अब तो दोनों ही लज्जित हो गए क्योंकि दोनों की बात पकड़ में आ गई सेठ ने भूसा और घास की तगाड़ी तो अलग कर दी साष्टांग प्रणाम करके कहा मैं तो वैश्य हूं आपके चरणों का सेवक हूं अपराध क्षमा करना महाराज न तुम इनको गधा बताओ न तुम इनको बैल बताओ प्रेम से यात्रा कर रहे हो भाई भाई की तरह से यात्रा करो तब उन ब्राह्मणों ने अपने पारस्परिक देश का विसर्जन किया भैया ब्राह्मण भक्ति की प्रेरणा केवल हमें दूसरों को ही नहीं देनी चाहिए ध्यान में आई बात कि हम ब्राह्मण भक्ति की बात क्षत्रिय और वैसे और चतुर्थवर्ण के लोगों को सिखाएं कि तुम ब्राह्मण भगवत स्वरूप है उसका आदर करो ऐसा नहीं ब्राह्मण को भी ब्राह्मण की भक्ति की प्रेरणा लेनी चाहिए हम गोसेवा की प्रेरणा आप लोगों को दें और स्वयं गोसेवा न करें तो हमारी वाणी हमारा प्रवचन मिथ्याचार होगा गीता जी में जिसको मिथ्याचार कहते हैं वो मिथ्याचार होगा इसलिए हमारे महाराज जी कहते थे पंडित जी गौ सेवा नहीं करोगे तो गाय के बारे में एक वाक्य बोलने के लायक भी नहीं रह जाओगे इसलिए सब काम में कमी कर दो सहन है पर गौ सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए अधिक से अधिक गाय होनी चाहिए खूब सेवा होनी चाहिए महाराज जी तो हम स्वयं ब्राह्मण होने पर भी ब्राह्मणों की भक्ति करें गायों की भक्ति करें तभी हमारी उसमें शोभा है अहम देश करें तो उसमें हमारा पतन है हमें भी ब्राह्मण से देश करने का ब्राह्मण की निंदा करने का पाप लगेगा ब्राह्मण से सेवा लेने का पाप लगेगा पूज्य पात पंडित जी महाराज जहाँ पढ़ते थे एक पाठशाला की बात है नरवर पाठशाला की उधर की तो गुरुजी थे पढ़ाते थे बड़े अद्भुत ऋषि जीवन था उनका जहाँ स्वामी कर्पात्री जी महाराज भी अपने बाल्यकाल में वहाँ पढ़े क्वेश्चन रह करके तो गुरुजी थे पढ़ाने वाले बड़े विद्वान वो वर्ष में एक दिन ब्राह्मण पूजन करते थे तो ब्राह्मण पूजन में अपने विद्यार्थियों का पूजन करते थे उनका चरण प्रक्षालन करवाते थे और चरणामृत भी लेते थे अब फिर कहते थे कि जाने अनजाने पढ़ाने के नाम पर ही सही हमने आपको डांट लगाई फटकार लगाई अथवा कभी प्रहार भी कर दिया तो उस अपराध को आप क्षमा करना क्योंकि आप भगवत स्वरूप हैं आपने क्षमा कर दिया हो तो अपना पैर उठा के हमारी छाती पर रख दो ऐसा कह के वे रोने लग जाते थे ऐसी ब्राह्मण भक्ति थी उनकी बड़े दिव्यात्मा थे शिव वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री क्या कह रहे थे हम कायस्था स्वजाति स्वजाति गजा, दिजा गजा। अति उचारी सखा सखी काल काल लीला में श्री गोपालीरायथ कुल उदार भक्ति दृढ़ अनचित का उधार भक्ति दृढ़ गौतम त्यागो मंडल शरद गोतमित तंत्री त्यागो मंडल शरद गोविंद चंद्र गुण प्रथन गोश गो गोविंद चंद गुण प्रधन गो श्री राधा गोविंद प्रभु के गुण गणों का वर्णन करने में श्री खरगसेन जी कायस्थ की वाणी अत्यंत विशद थी अत्यंत उज्जवल थी भगवान की लीलाएं अगाध हैं, दसव स्कंद में पुराणों में संकेत मात्र है और भगवान के नाम अनंत भगवान के स्वरूप अनंत भगवान की लीलाएं अनंत और भगवान के धाम भी अनंत हैं आप लोग कहेंगे ये कैसी बात आप बोल रहे हैं भगवान के धाम अनंत धाम तो गिने चुने हैं चार धाम सप्तपुरियां। आप कैसे कह सकते धाम अनंत हैं अरे प्रत्येक जीव का अंतकरण भगवान का निवास स्थान है कि नहीं सबके भीतर तो भगवान बैठे कि नहीं तो जितने शरीर हैं सब भगवान के धाम हो गए कि नहीं अरे जहां भगवान विरासते वही तो धाम है राम जी मनुष्य की तो चले क्या ये मक्खी मच्छर के शरीर भी भगवान का ही धाम है मच्छर के रूप में ठाकुर जी ने कितना छोटा हेलीकॉप्टर बनाया अपने सैर करने के लिए ठाकुर हाँ जी घूमते हैं अंतर्यामी उसके भीतर बैठ के जहां उनके वाहन में पेट्रोल की कमी पड़ जाती है वहीं सब जगह सुविधा दे रखी पाइप घुसाओ खींचो चल पड़ो आ सब जीवों में भगवान है सर्वत्र भगवान सब में भगवान बिराज इसलिए प्रत्येक शरीर भगवान का धाम ही है और शरीर की क्या चले महाराज शरीर हिरण्यशुपू ने कहा, कहा है वो तुम्हारा परमात्मा बोले कहा नहीं है तो अकस्मात स्तंभे न खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता बोले हमारी नजर से देखो तो खंभे में भी दिखाई पड़ेगा और खम्भ फाड़कर भगवान नृसिंह प्रकट हुए कि नहीं हुए कणकण भगवान का धाम है कणकण भगवान का धाम है कहू सु जहां प्रभु भैया, हृदय में वृंदावन को बसाओ हृदय में वृंदावन बस जाएगा तो जहां कहीं भी शरीर का प्रारब्ध आपको रखेगा वह स्थान भी वृंदावन न होते हुए भी वृंदावन बन जाएगा किंतु हम शरीर से वृंदावन में रह रहे हैं और हमारे हृदय में वृंदावन नहीं बसा हमारे हृदय में संसार बसा है तो वृंदावन में रहकर भी वृंदावन का रस वृंदावन का स्वाद वृंदावन का लाभ हमें नहीं मिलेगा हमें अपने हृदय में वृंदावन को बसाना है वृंदावन उरा हमारे वृंदावन ओ हमारे वृंदावन उर ओ माया काल जहाँ नहीं जा पे हमारे हृदय रूपी वृंदावन में माया का काल का प्रवेश नहीं माया काल जहाँ नहीं जापे जहाँ रसिक सिर मोर छूट जात सद असद वासना मन की दोरा दो भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलोठो हमारो वृंदा म रूप लीला धाम सब कुछ अनंत है इसका मतलब ये नहीं कि धाम में नहीं रहना चाहिए धाम में रहना चाहिए पर धाम में रहकर धाम को हृदय में बसाना चाहिए हमारे हृदय में धाम बसा है तो शरीर का प्रारब्ध कहीं सात समुद्र पार भी रहता होगा और हमारे हृदय में वृंदावन बसा है तो हमारे लिए वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा वृंदावन साक्षात त्रिपद विभूति है वृंदावन साक्षात भगवान का स्वरूप है सत्यम ज्ञानमन यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यदि पश्य मुनयो गुणापाय समाधान का स्वरूप इसलिए जितना लिखा है उतनी ही लीला नहीं है उससे भी कई गुनी अधिक लीलाएं हैं भक्तों के अंतकरण में प्रकट होती हैं, और भक्तों का अंतकरण भी प्रमाण होता है हमारे श्री अयोध्या के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महान प्रेमी अनुरागी संत थे पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज दास के ऊपर बहुत अनुग्रह था उनका बड़ा वात्सल्य था ऐसे ऐसे लक्षण भगवान की बाल लीलाएं सुनाते थे किसी पोथी में किसी ग्रंथ में नहीं मिलती तो एक बार हम उनके निकट बैठे थे इसी वृंदावन की बात है तो किसी जिज्ञासु ने आकर पूछा महाराज आप ऐसे ऐसी विचित्र विचित्र लीलाएं सुनाते हैं लीलामाई में सत्संग हो रहा था उनका हम उनके पास बैठे थे आप ऐसी ऐसी विचित्र लीलाएं सुनाते हैं एक कोई पंडित जी ही थे विद्वान पंडित जी पूछ रहे थे कहा से बोलते हैं आप कहा मिलती है वो पुस्तक जिसमें ये सब लिखा है हमको भी बताइए तो पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया उन्होंने कहा परमात्मा की कथाएं पोथी में लिखी हैं पुराण में लिखी हैं और पूत की कथा हमारे पेट में रखी है क्या कहा पूत की कथा हमारे पेट में रखी है अब हमारो लाला है तो अपने बालकन के खेल तो सभी जाने ही अपने आप ही जाने लाला ने ऐसा क्यों लाला ने वैसो क्यों तो ये लाला जो जो लीला करके दिखावे सोई सोई में वर्णन करूँ खर्गसेन जी महाराज ऐसे भक्त थे जिन्होंने पुराणों में वर्णित जो लीलाएं हैं उनके माध्यम से भगवान की नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त कर लिया था ब्रजमंडल में भगवान की मधुराती मधुर जो लीलाएं निरंतर हो रही हैं, उन लीलाओं का अनुभव उन्हें होता था और उन्होंने दान केली दीपक नामक एक ग्रंथ लिखा इसमें ठाकुर जी के ताऊ जी का नाम क्या चाचा जी का नाम क्या चाची जी का नाम क्या उनके सखा का नाम क्या किसकी कितनी उम्र कौन कितना बड़ा कौन कितना छोटा किसका किस, किस तिथि को जन्म हुआ किस नक्षत्र में जन्म हुआ ये बड़ा विचित्र उन्होंने लिखा है इसलिए नाभाजी कहते हैं गोपी ग्वाल पितु मातु नाम निर्णय की भारी गोपियों के नाम ग्वाल वालों के पिता के नाम माता के नाम बहुत आपने उनका निर्णय किया और दान के लिए दीपक नामक ग्रंथ काव्य वो तो आपके साहित्य के अगाध ज्ञान का परिचायक है जीवन कैसा था बोले सखा सखी गोपाल काल लीला में वित ग्थ होते हुए कायस्थ होते हुए आधे क्षण के लिए भी उनकी वृत्ति संसार में नहीं आती थी वे निरंतर ठाकुर जी के सखा ठाकुर जी की सखी और श्री ठाकुर जी उनकी लीला के रस में डूबे रहते उसी चर्चा में डूबे रहते कभी कोई खड़गसेन जी के निकट आता तो वे उस समय जिस भगवान की लीला के अनुसंधान के रस में डूबे होते उसी लीला का वर्णन करने लग जाते हमने सुना है पूज्यपात पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज वे भी निरंतर भगवत भागवत लीला चिंतन में ही डूबे रहते किसी समय कोई व्यक्ति उनके पास आ जाए उसके कुछ पूछने के पहले जो भक्त जिस भक्त की लीला का वे चिंतन करते होते उसी भक्त की लीला का वर्णन करने लग जाते हमने सुना कई बार तो ऐसी उनकी कथा शुरू हो जाती के दर्शनार्थी को जल्दी है जाने की वो कथा उनकी पूरी बही नहीं तो वो उसको कथा सुनाते सुनाते कभी टटिया स्थान तक चले जाते कभी ज्ञानगुदरी तक चले जाते क्या स्वार्थ था नहीं? चाहते तो बड़े से बड़ी हवेली बना लेते लेकिन भक्तों का संतों का जो अकिंचनता का भाव है उसका अंतिम क्षण तक उन्होंने निर्वाह किया निरंतर भगवान की लीला के चिंतन में बन रहे थे आप इतने से विचार कीजिए धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज वृंदावन में पधारते और कई बार वो ताड़वाली कुंज में पंडित जी से भक्तमाल की कथा सुनने पहुंच जाते इसके प्रमाण पूज्य पंडित श्री व्यासनंदन जी महाराज विराजमान है यही बात है ना महाराज आप भी वहीं विराजते थे एक बार आपको वहां भी चले गए और करपात्री जी महाराज वहां भी पंडित जी के यहां गए वहीं बैठ कथा सुनने लग श्री उड़िया बाबा के यहाँ एक विद्वत्त गोष्ठी हुई बड़े बड़े विद्वान थे भारतवर्ष के वृंदावन के भी बड़े बड़े पंडित थे पर लीला तो लीला है महापुरुषों की उड़िया बाबा ने संकेत किया और कहा इस सभा का अध्यक्ष पंडित जी को बना दे, पंडित जी किसी विद्वत गोष्ठी में नहीं जाते थे बहुत दयनीय था उनमें पर बाबा की आज्ञा हुई तो पंडित जी आ गए अब अध्यक्ष जो होता है उसको सबकी सुननी पड़ती है और धैर्यपूर्वक अंतिम तक बैठना पड़ता है और उसी के वक्तव्य के लिए फिर लोगों पर समय नहीं रहता लोग कहते कैसे जल्दी पूरा करें भगे यही स्थिति हुई पंडित जी ने कहा कि भाई देखो अतिकाल हो रहा है और मैंने तो बाबान की आज्ञा को पालन कियो है मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं कि मैं इतनी बड़ी गोष्ठी में अध्यक्ष बन सकूं और अध्यक्षीय प्रवचन कर सकूं पर भैया हम तो एक ही बात कहें और पंडित जी ने कहा पूरा भी नहीं बोला सब संतन के चरणन में प्रणाम करते हुए हम तो एक ही बात कहें लाखन में एक बात तुलसी बताए जात जन्म जो सुधारो चाहो तो श्री राम राम बुलवृंदावन बिहारी बस उनका अध्यक्षी भाषण पूरा हो गया जितने महापुरुष मंच पर बैठे थे सब गदगद हो गए पंडित जी तो चले गए बाद में श्री उड़िया बाबा ने कहा घंटों तक लोगों ने समय खराब किया हैं लेकिन सारे वेदादि शास्त्रों का मर्म पंडित जी अपनी सहजता सरलता में एक वाक्य में कह के चले यह उद्गार उड़िया बाबा ने व्यक्त किया हरिशरणम सखा सखी गोपाल काल लीला में बितायो अपना कालक्षेप अपने समय को सार्थक किया श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला गुण के चिंतन में कैसी भक्ति की क्या करें बड़ी पीड़ा भी होती है श्री ठाकुर जी की गुरुजनों की संतों की कृपा से वेश तो साधु के जैसा बना लिया है पर हृदय से साधु नहीं बन पाए विश्वासपूर्वक अपने लिए भी घोषणा नहीं कर सकते हमारा भजन इस योग्य भी नहीं है कि हम अपना उद्धार कर सकें गुणाक्षर न्याय से गुरु गोविंद की कृपा से हो जाए तो ये उनकी महिमा है अपना साधन नहीं अपनी योग्यता नहीं अपना बल नहीं साधु ठेका तो सबका लेता है अपने उद्धार का कुटुंब के उद्धार का संसार के उद्धार का लेकिन हम आपके लिए नहीं अपने लिए कह रहे हैं अपना उद्धार कर सके ऐसी भी साधना नहीं है ऐसा भी भजन नहीं है पर धन्य है खंडसेन जी को गृहस्थ होते हुए कायस्थकुल में जन्म लेकर के नाभाजी कहते कायस्थकुल कुल उद्धार कास्थ का उद्धार कर दिया त्रिश्त पिता पुता पितृभ सहते कुले जातो भवान भवान्ई कुलपाव श्री झंकारेश्वर दास जी त्यागी जी झालावाड़ वाले त्यागी जी धारा ऊपर विराजमान हो गया है शरण जी झंकारेश्वर दास जी संता के विराजे हैं श्री वृंदावन विहारी कायस्थ कुल उद्धार भक्ति दृढ़ अनत न चितयो दृढ़ भक्ति आपने की अनत न चितयो महाराज दो प्रकार की भक्ति होती है एक दृढ़ भक्ति होती है एक अदृढ़ भक्ति होती है जिसको श्री सुखदेव जी ने अपने शब्दों में प्रतिहता और अप्रतिहता प्रतिहता माने बाधित हो जाने वाली भक्ति प्रतिहता और अप्रतिहता माने जिस भक्ति में कभी बाधा उत्पन्न न हो सुदृढ़ जो भक्ति होती है वो सुदृढ़ भक्ति किसी भी विघ्न बाधा से प्रभावित नहीं होती है और वो भक्ति अनिमितता होती है उसमें कोई कामना नहीं होती निष्काम भक्ति होती है और यह भक्ति ही अंत को निर्मल करने वाली होती है अनिमित्ता भागवती भक्ति ही सिद्धेर गरीय सी जर जैसे जंग खाया हुआ लोहा उसको धधकती हुई भट्टी में डाल दिया जाए तो वो जंग जलकर भस्म हो जाती है ऐसे ही अना अनंत काल से लगा हुआ वासना का अविद्या का मल जिसने जीव के आनंदमय स्वरूप को आच्छादित कर रखा है वो जो वासना का मल है वो निष्काम भक्ति की अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है अंतःकरण शुद्ध हो जाता है कितनी विपत्ति आई मीरा जी के ऊपर लेकिन मीरा जी की भक्ति कभी बाधित नहीं हुई दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम किया बार न बाप भयो गरल अमृत पियो भक्ति निशान बजाई के नाहीन ली लोकलाज कुल श्रृंखला तीरा गिरधर यह दृढ़ भक्ति मीरा जी पे जितने संकट आए भजन करने में भक्ति करने में उसका चौथाई संकट भी हम लोगों के ऊपर है क्या बोलिए चौथाई की छोड़ दो एक प्रतिशत भी वैसा संकट है नहीं है भजन बन रहा है एक छटाक आटा फाक सके 24 घंटे में इस लायक भी भजन नहीं बन रहा है केवल बहानेबाजी में समय बर्बाद कर रहे हैं हरिशरणम इसीलिए ये भक्ति का जो मार्ग है ना ये कायरों का मार्ग नहीं है यह शूरों का मार्ग है श्री वेद में लिखा है नायमात्मा बलहीने न लभ्या यह परमात्मा बलहीनों के द्वारा लभ्य नहीं है श्री कबीरदास जी कह रहे हैं बहुत सुंदर भाव है श्री कबीरदास जी कहते हैं तू तो तू तो राम सुमीर तू तो राम सुमी जग लड़वा दे तू तो राम सुमेर जग लड़वा दे राम सुमेर जग लड़बा रे राम सुमेर जग लड़वा दे तो भजन में लग जाओ संसार झगड़े में पड़ा है पड़ा रहने दो तू तो राम सुनी जग लड़वा तो जग सुर जरग तो कालीसई कोई लिखत पढ़त बापो पढ़बा लिखत पढ़त पढ़वा दे तू तो राम सुमेर जग लड़वा दे तू तो राम सुमेर जग लड़वा चलत अपनी गत में हाथी चलत है अपनी गति में पुत्र भुकत बाको फुदवारे पुकर भुत बाको गुरुआ रे पुकुर भुकत भुकवा दे भुगत भुकत बाबा देत कवी खत सुनो भाई साधो साधोर सुनो भाई साधो नरक पचत बाब बचत बचुआ कागद काली स्याही लिखत बढ़त बाको पढ़वा दे हाथी चलत है अपनी गत में कु, कुतर भुकत बाको भुकवा दे हाथी चलता है घंटा बचते हैं टन टन हाथी के तब घंटा लटकाते झूल के एक, एक उधर घंटा नाद करता हुआ हाथी चलता है कुत्ते भूकते मारा वो मोहल्ले टोला के कुत्ता इकट्ठे हो जाते भूं भूं भूं भू करते हैं और हाथी परवाह नहीं करता कुत्तों की वो तो अपनी गति से चलता है हाथी चलत है अपनी गति में और एक पैर इधर रखकर सूर इधर करता है तो इधर के भोंकने वाले कुत्ता इधर आ जाता जब बायां पैर रखता है इधर सूर करता तो इधर वाले कुत्ता भोंकते भोंकते इधर आ जाते तो कहीं महावत ने हाथी मोड़ दिया तो कुत्ते चुप होकर ऐसे देखते हैं गलियों में घुस घुस के इतना बड़ा जीव कहां से आ गए जब जीव भगवत प्राप्ति के पथ पर चलता है तो ये बांताशी बार बार भोगों की उल्टी करके खाने वाले ये विमुख प्राणी वानताशी कुत्ते के समान हैं, ये भजन के मार्ग पर चलने वाले लोगों पर ताने कसते हैं है? फवतियां कसते हैं अरे ये लंबा चौड़ा तिलक लगा लिया क्या होगा तिलक लगाने से ये मत्था रंग लिया क्या होगा ये लकड़ी गले में बांध लिया तुलसी से से क्या होगा ये माला झोली लिए हो इससे क्या होगा ये सब ऐसा कहने वाले वो कुत्तों के जैसे हैं यदि उनके भोंकने में तुम पड़ गए तो प्रभु प्राप्ति के पथ से वंचित हो जाओगे कुकुर भुकत बाको भुकवा दे भगवान से विमुख होकर कोई नरक में पकना चाहता है तो पकने दो तुम पीछे क्यों पड़ते हो तुम अपना समय खराब मत करो तुम भजन में लग जाओ इसी को कहते दृढ़ भक्ति दृढ़ भक्ति का लक्षण क्या है मदगुण श्रुति मात्रेण मई सर्वगुहा से मनो गतिरविच्छिन्ना यथा गंगा बुध भगवान के नाम को सुनते ही भगवान के चरित्र को सुनते कंठ भरावे हृदय भरावे रोमांचित हो आवे शरीर नेत्रों से अश्रुधारा बह चले यही है गुणातीता भक्ति का उद्धर निर्गुणा भक्ति का लक्षण यही है देखिए यथा गंगाम वसुम बुध जैसे गंगा जी समुद्र में जाकर विलीन होती है गंगा मसोम बुधों के ऊपर श्री महाप्रभु वल्लचार्य जी ने बहुत विस्तृत व्याख्यान किया है बहुत विस्तृत व्याख्यान किया है बहुत विस्तृत व्याख्यान किया, किया उन्होंने देखिए गोमुख में जहां से गंगा जी प्रकट होती हैं इतना सा जल निकलता है उसके बाद कितने बड़े बड़े पर्वत हैं उन सभी पर्वतों को विदीर्ण करती हुई चकना चूर करती हुई सारी बाधाओं को ध्वस्त करती हुई गंगा आगे बढ़ती है और गंगा जी घटती नहीं है गोमुख से गंगोत्री में आकर देखो तो चौगुना जल होता है उसमें फिर जितना आगे बढ़ती चली जाती बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते जब समुद्र के निकट गंगा जी पहुंचती हैं तो ये निर्णय कर पाना कठिन होता कि इनमें गंगा जी कौन है और समुद्र कौन है गंगा ही समुद्र बन जाती है पहली बार अपने राम जब गंगा सागर गए तो जहां से गंगा जी आगे फिर समुद्र में मिली हैं वहाँ थोड़ी देर के लिए वाहन रुका तो हमने पूछा क्या समुद्र आ गया बोले महाराज समुद्र नहीं अभी गंगा सागर तो दूर है ये तो गंगा जी है अरे इतना जल गंगा जी में हमने नाप तोल नहीं की लेकिन उस सज्जन ने बताया कि 40 से 45 किलोमीटर चौड़ा पाट है गंगा जी का कितना 40-45 किलोमीटर चौड़ा पाट है बोले भारती ये पक्का नाप है इतना नाप ये बारो मास ये स्थिति वर्षा काल में और अधिक 45 किलो, किलोमीटर तक किसी की दृष्टि जाएगी पानी पानी पानी पानी लोगों ने कहा इसी मार्ग से अंग्रेज भारत में घुसे थे और जब गंगा सागर पहुंचे कपिल मुनि का दर्शन किया और जब गंगा सागर में स्नान करने पहुँचे पहली बार की बात है तो वहां के कई लोगों से हमने पूछा इनमें गंगा जी के धरें और समुद्र के धर किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया सब ने एक ही बात कही महाराज ये गंगा सागर है अब गंगा जी भी समुद्र के जैसी ही हैं और दोनों ही मिल गई कौन निर्णय करे कि इनमें गंगा कौन है समुद्र कौन है इसी प्रकार से हमारी भक्ति की प्रेम की रसधारा हमारे अंतकरण से फूट पड़े तो फिर संसार की कोई विघ्न बाधा उसे नष्ट न कर सके कोई भ्रष्ट न कर सके कोई अवरोधक न बन सके सारे प्रतिबंधों को चूर्ण करती हुई ध्वस्त करती हुई हमारी भक्ति धारा घटे नहीं प्रतिक्षण बढ़े बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते सच्चिदानंद के अगाध समुद्र श्याम सुंदर के उस महासागर में आनंद सागर में हमारी भक्ति रूपी गंगा विलीन हो जाए और ऐसी विलीन हो जाए कि वहां यह निर्णय कर पाना कठिन हो जाए इनमें गंगा कौन है और समुद्र कौन है, है? इनमें भक्त कौन है और भगवान कौन है दोनों मिल एक ही है वल्लभ लाल हैं दोनों ही एक हो जाए होता है आप लोग कहेंगे कैसे गोपी कह रही है कृष्णो हम पश्यत गति ललिता मिटि तन्वना लीला अनुसंधान करते करते गोपी भूल गई कि मैं अमुक नाम वाली गोपी हूं कृष्णो हम ललिता प्रकरण है सभी पुराण देखने चाहिए पढ़ने चाहिए विष्णु पुराण में प्रहलाद चरित्र बड़ा अद्भुत है तो उसमें लिखा है कि जब प्रहलाद जी को पर्वत से बांधकर पर्वत शिखर बांध करके और पर्वत शिखर से समुद्र में गिराया गया तो स्वाभाविक है कि बचना नहीं चाहिए था लेकिन उसमें प्रहलाद जी का चिंतन इतना प्रगाढ़ था विष्णु पुराण में लिखा है कि भगवान नारायण का चिंतन करते करते करते करते प्रहलाद जी इतने तन्मय हो गए इतने तदाकार हो गए प्रहलाद जी कि उन्हें यह विस्मृति हो गई कि मेरा नाम प्रहलाद है मैं कयाधू का पुत्र हूं मेरे पिता हिरण कशिपु हैं मैं कश्यप जी का पोता हूं ये सब भूल गए वहां कुछ श्लोक हैं के, उसमें श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं चराचर में रमण कर रहा हूं जड़ चेतन के जितने पदार्थ हैं वो सब मुझसे भिन्न नहीं है मैं ही विश्वात्मा सर्वात्मा हूं मैं सर्वगत सर्वरूप और सर्वमय हूं है? मेरे संकल्प से अनंतानंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं पालित होते हैं और नष्ट हो जाते हैं यह प्रहलाद जी की तो बात नहीं है तब ये कौन बोल रहा है ये पूर्ण रूप से भगवत भावापन्न हो करके बोल रहे हैं तुम्हारा जी वहां लिखा है कि भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हो गए और कहा प्रहलाद भक्ति की इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त करने के बाद अब तुम में और हम में भेद नहीं रहा तुम आज मेरे ही स्वरूप हो चुके भगवान ने अपनी विभूतियों में कहा मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं ठीक है यद्यपि हम वैष्णव कभी भगवान नहीं बनना चाहते ना वैष्णव को भी भगवान बनता है वो तो दासानुदासो हो भूया दासानुदास बन करके ही जीवित रहना चाहता है लेकिन भक्ति की एक ऐसी भी अवस्था होती है जहां भक्त स्वयं खो जाता है वहां भगवान को छोड़कर दूसरा कुछ शेष बचता ही नहीं वही एक अवस्था है आहा। इसी को दृढ़ भक्ति कहते हैं और नहीं तो महाराज भक्ति की हालत ये है एक कहावत है नई भक्ति नौ दिन खेचा तानी दस दिन कथा सुनी और थोड़ा भक्ति भजन का स्वांग करने लगे और फिर लोगों ने कहना शुरू किया अरे तुम सन्यासी कब से हो गए तुम साधु कब बन गए अरे ये क्यों चक्कर में आ गए बैरागियों के ये तिलक क्यों लगा लिया तुलसी क्यों बांध लिया राम राम क्यों करने लगे हुँ? तो जैसे पहले थे वैसे फिर हो गए ये अद्रड भक्ति है अद्रड भक्ति वो कभी कम नहीं होती पूज स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज कहा करते थे ज्यो ज्यो शस्त्राघात बज्राघात हो त्यों-त्यों युद्ध में पैर आगे बढ़े उसको शूर कहते हैं अब वीर किसको कहते हैं स्वामी जी कहते थे अंग प्रत्यंग कट, कट करके भी गिरे तो भी पीछे पैर न बढ़े आगे बढ़ता चला जाए उसको वीर कहते हैं कहते ऐसा कलेजा किसी को हो तो वो गोपियां जिस मार्ग पर चलकर गई हैं उस मार्ग पर जीव चल सकता है शूरवीरों का रास्ता है इसीलिए कायथ कुल उद्धार भक्ति दृढ़ अनत नचितयो दृढ़ भक्ति का लक्षण क्या है अनत नचितयो देखिए अपने आराध्य को छोड़कर क्षणार्ध के लिए भी हमारी वृत्ति यदि इधर उधर चली गई तो हमारी भक्ति नष्ट हो गई हमारी भक्ति बाधित हो गई इसलिए उत्तम भक्त कौन है बोले उत्तम के अस बस मन मूत प्रगाढ़ प्रीति हो जाए भगवान हम उसका उदाहरण दे रहे हैं समंतक मणि के प्रकरण में भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी महाराज की गुफा में पहुंच गए युद्ध होने लगा घंटा दो घंटा नहीं हुआ दिन दो दिन नहीं हुआ 27 दिन 27 रात्रि तक अखंड युद्ध जैसे अखंड दीप अखंड पाठ अखंड कीर्तन होता है ऐसी अखंड युद्ध भगवान का चलता रहा 27 दिन 27 रात तक और अट्ठाइसवी दिन ठाकुर जी ने कसकर एक घुंसा जमाया जामपंथ जी के वक्षस्थल में उतने में ही उनकी नस नस ढीली हो गई मूर्छा हो गई उनको घबड़ा गए व्याकुल हो गए ध्यान में आया मैं ब्रह्मा जी का स्वरूप हूं अंशावतार हूं एक घूसे में मेरी ये दशा करने वाला परमात्मा को छोड़कर कोई नहीं हो सकता अब तो उन्हें याद आ गया ये मेरे प्रभु हैं अब देखिए यहां ध्यान देने की बात द्वारिकाधीश चतुर्भुज श्री कृष्ण सामने खड़े हैं द्वार के लीला में भगवान चतुर्भुजें द्वारकाधीश चतुर्भुज कृष्ण सामने खड़े हैं पर जामबंत जी को दर्शन क्या हो रहा है जम बंत जी कहते हैं हे प्रभु मैं आपको पहचान गया क्या पहचाना आपने यस कटाक्ष दुत्कलोषकटाक्ष वर्तमिशुन क्रतिलो सेतु कृता स्वयश उज्ज्वलिता चलंका लंका रक्षा मैं आपको पहचान गया आपने भुटी टेढ़ी कर दी तो समुद्र का जल खोलने लग गया समुद्र आपकी शरण में आया आपने आगाध समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और आपके बाणों की अग्नि से लंका धू धू करके जलने लगी उज्जवलिता च लंका राक्षसों के मस्तक कटकट -कट करके गिरने लगे आप वही मेरे आराध्य प्रभु श्री राम हैं इसको कहते हैं भक्ति दृढ़ अन चितय द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी उन्हें चतुर्भुज रूप में नहीं उन्हें धनुर्वाणारी राम जी के रूप में दिखाई पड़े अन्यता का मतलब यह नहीं है कि हम भगवान के स्वरूपों में भेद करें बड़ा छोटा बतामें हमारी इष्ट स्वरूप में इतनी प्रीति हो जाए इतनी प्रीति हो जाए कि भगवान के सभी स्वरूप हमें अपने आराध्य के स्वरूप में ही दिखाई पड़ें। इतनी प्रीति हो जाए कायथ कुल उद्धार भक्ति दृढ़ अनचित श्री ठाकुर जी के चरण कमलों को छोड़कर दूसरी ओर दृष्टि गई नहीं कि साधक अपने पथ से भ्रष्ट हुआ पथ से च्युत हो गया हमें तो एक ही बात भगवत कृपा से ध्यान में आती है समझ में आती है अपने शिष्यों के अस्त्र कौशल का परीक्षण लेने की करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक काष्ठ का गृह बनाया वृक्ष में ऊपर टहनियों के बीच में एक जगह पर उसको स्थित कर दिया और अपने शिष्यों को बुलाकर पूछा कि तुमको ये लक्ष्य वेद करना है इस यंत्र में ग्रद्ध की दाहिनी आंख में लक्ष्य वेद करना है युधिष्ठ पूछा क्या दिखता है बोले सब दिख रहा है आप दिख रहे हो पेड़ दिख रहा है गिध दिख रहा है बोले हट जाओ तुम लक्ष्य वेद नहीं कर सकते ऐसी सबसे पूछा सबने ऐसा ही उत्तर दिया बाद में अर्जुन को बुलाया लक्ष्य वेद की मुद्रा में अर्जुन खड़े द्रोणाचार्य जी ने पूछा क्या दिखता है बोले आपके आज्ञा देने के पहले सब दिख रहा था अब मुझे न धरती दिखती न आकाश दिखता हमें वृक्ष भी नहीं दिख रहा है हमें केवल वह ग्रज दिखाई पड़ रहा है रोमांच हो गया द्रोणाचार्य को प्रेमाश्रु बेटा बहुत सुंदर बहुत सुंदर तुम निश्चित लक्ष्य भेद करोगे लेकिन अभी भी कसर है अपनी दृष्टि को और स्थिर करो बोले तो अब केवल उस ग्रद्ध का सिरो दिखाई पड़ रहा है कहा बेटा तुम बिल्कुल लक्ष्य वेद करोगे लेकिन अभी और अपनी दृष्टि को साधो हाँ गुरुजी साध लिया दृष्टि को अब क्या दिखता है बोले अब ग्रद्ध के नेत्र को आपने लक्ष्य बताया है उस लक्ष्य बिंदु को छोड़कर और अब कुछ भी नहीं दिख रहा है बोले करो लक्ष्य वेद लक्ष्य वेद हो गया भगवान के चरणों को छोड़कर जब साधक को भक्त को और कुछ भी नहीं दिखेगा उसी क्षण लक्ष्य वेद हो जाएगा उसी दिन भगवत प्राप्ति करता इसलिए कायथ कुल उद्धार भक्ति दृढ़ अनचित क्षणार्थ के लिए भी उनकी दृष्टि श्री ठाकुर जी को छोड़कर दूसरी ओर गई नहीं सच्ची बात तो यह है हमारे ठाकुर जी को छोड़कर दूसरा कुछ है ही नहीं हमु मग्निम सलीलम महिच ये सब सरित समुद्र से हरे शरीर यूतम प्रणमेदन ये सब भगवान का स्वरूप है इसलिए सोन्य जाके अस मति में सेवक नट रूप स्वामी से इसको अनन्न्यता कह श्री नामदेव जी महाराज ने सब में अपने आराध्य को देख लिया आग की लपटों में देख लिया प्रेत में देख लिया कुत्ते में देख लिया सब में अपने अपने ठाकुर को पंडरी नाथ जी को सब में देख लिया कायथ कुल उद्धार भक्ति दृढ़ अन्य गौतमी तंत्र उर ध्यान धरे ये गौतमी तंत्र एक आगम ग्रंथ है जैसे नारद पंचरात्र पांचरात्र आगम है इसी प्रकार से गौतमी तंत्र है जिसमें ब्रज के महात्म का ब्रज की लीला का खूब वर्णन है इस गौतमी तंत्र का ही यह वचन है पंच योजन में वास्ती वनम में देह रूपकम भगवान खुद कह रहे हैं गौतमी तंत्र में श्री वृंदावन पांच योजन विस्तार वाला है और यह मेरा शरीर है यह मेरा स्वरूप है, है। मध्य गोवर्धन स्थितम वृंदावन के मध्य में श्री गिरिराजी विराजमान ऐसा भगवान स्वयं अपनी वाणी से कहते हैं गौतमी तंत्र में जो राधा कृष्ण की रसमई उपासना कही गई है उसको आपने अपने हृदय में धारण किया और ग्वालियर निवासी थे ग्वालियर में विराजते थे वृंदावन से ब्रजवासी ब्राह्मणों को संतों को बुलाया और शरद पूर्णिमा पे रास का महोत्सव किया युगल सरकार ताता ता थे ही करके नाच रहे हैं आप वाणी कार साहित्यकार तो थे ही बड़े उच्च कोटि के शास्त्रीय गवैया भी थे तो आप रास का पद खुद गा रहे थे ताल स्वर में और गाते गाते गाते गाते आपने रास बिहारी के ऊपर अपने प्राणों को ही न्यौछावर कर दिया इसलिए नाभाजी कहते हैं गौतमी तंत्र ध्यान धरी तन त्यागो मंडल शरद गोविंद चंद्र गण ग्रथन को खर्ग सैन बिशदान के लिए दीपक नाम के ग्रंथ का उल्लेख किया है नाभाजी ने बड़े दुर्भाग्य की बात है भक्तमाल में कहे गए अनेक ग्रंथ उनके नाम भक्तमाल में मिलते हैं पर लोक में वो ग्रंथ इस समय प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं हमारा बहुत बड़ा वाणी साहित्य भक्ति साहित्य मुगल काल में नष्ट हुआ अंग्रेजों के काल में नष्ट हुआ और आज हम इतने व्यस्त हो गए कि हमें अपने पूर्वजों की जो धरोहर है उसको बचाने का अवकाश हमारे पास बड़े बड़े दुर्लभ ग्रंथ समाप्त तो हो गए हमारे महाराज जी ने भी खूब प्रयास किया कि दान केली दीपक नाम का ग्रंथ खरगसेन जी का प्राप्त हो लेकिन नहीं मिला इस प्रसारण वाली कथा के माध्यम से हमारा विनम्र आग्रह है कि यदि किसी भाग्यशाली के पास खरगसेन जी की प्राचीन दान दानकेली दीपक नामक ग्रंथ की पांडुलिपि हो तो वे मूल प्रति भले ही अपने पास ही सुरक्षित रखें किंतु इस ग्रंथ की सुरक्षा और इससे साधकों को लाभ मिले इस दृष्टि से वे इस ग्रंथ की छाया प्रति अवश्य ही मलूक पीठ भिजवा देवें जिससे लोगों को लाभ हो जाएगा हमें तो लाभ हो गई और न जाने कितने लोगों को लाभ होगा ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जिनका नाम नाभाजी ने लिया है लेकिन वे आज प्राप्त नहीं होते हैं गोविंद चंद गुण ग्रथन को खरग सेन वी विशद आपने भगवान के सखाओं के रंग रूप अवस्था उनके स्वभाव का भी स्मरण किया है कुंज में उनकी सेवा क्या है उसका भी स्मरण किया है जैसे श्रीदाम सखा के बारे में इनकी अंग कांति श्यामल है पीताम्बर धारण करते हैं इनके पिता वृष्भाजु हैं माता कीर्ति हैं, श्री राधा इनकी बहन है और अनंग मंजरी इनकी छोटी भगनी है सुदाम नाम के सखा गौरवर्ण के हैं नीला वस्त्र धारण करते हैं पिता मटुके हैं माता का नाम रोचना है सुवल नाम के सखा गौरवर्ण के हैं नीलांबर धारण करते हैं और ये प्रिया प्रीतम के मिलन की लीला में सखी का स्वरूप धारण करके सहयोग करते हैं इस प्रकार से सखियों के भी सखाओं के भी अलग अलग स्वरूप उन्होंने बताए हैं श्री प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं ग्वालियर वास सदा रास को समाज करें शरद उजारी अतिरंग चढ़ो भारी है भाव की बढ़नी द्रग रूप की चढ़नी तथे की रणनी जो पे जोरी सुंदर निहारी है आप ग्वालियर में निवास करते प्रश्न उठा इतने बड़े ब्रज के भक्त थे तो ग्वालियर में क्यों रहते थे वृंदावन में रहना चाहिए था यहां तो नहीं पर श्री प्रेमनिधि जी के चरित्र में नाभाजी ने इसका उत्तर दिया है आगरा निवासी प्रेम निधि जी कहते हैं दया दृष्टि बस आगरे कथा लोक पावन करो प्रकट अमित गुण प्रेम निधि धन्य विप्रजिन ग्वालियर तो फिर भी दूर है आगरा तो बिल्कुल पास है से। पर श्री प्रेम निधि जी आगरा में निवास किए क्यों दया दृष्टि बस आगरे का समय है संस्कृति बुरी तरह से प्रभावित हो रही है नष्ट हो रही है और हम वृंदावन में जाएंगे तो रसिकों के दर्शन का वृंदावन वास का लाभ हमें तो मिलेगा किंतु यहाँ के लोगों को जो भगवान के नाम रूप गुण लीला का सुख मिल रहा है सत्संग का सुख मिल रहा है राहुल जी के दर्शन का और सेवा का सुख मिल रहा है ये सुख फिर आगरा वासियों को नहीं मिलेगा इसलिए दया दृष्टि बस आगरे दया के कारण करुणा के कारण वे आगरा में रहे हृदय में तो उनके वृंदावन बसा था और जब हृदय में वृंदावन है तो उनके लिए तो आगरा भी वृंदावन ही है ठीक यही बात खरगसेन जी के संबंध में खरगसेन जी ग्वालियर में निवास करते पर उनके हृदय में तो श्री वृंदावन बसा हुआ है गिरिराज जी बसे हुए हैं और प्रेम की अजस्त्र धारा श्री यमुना जी निरंतर प्रवाह प्रवाहमान है उनका हृदय ही भगवान की रसकेली के लिए यमुना पुलिन बन गया है वृंदावन बन गया है इसी भाव से ग्वालियर में खर्ग से निवास किया कि मेरे वृंदावन वास से तो केवल वृंदावन वालों को हमें लाभ होगा वृंदावन में हमारी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन ग्वालियर में रहने से इतने जीव वृंदावन के अनुरागी बने रहेंगे भजन करते रहे इस शरीर को निमित्त बनाकर यदि कोई बाहर के जीव वृंदावन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं वृंदावन के अनुराग को प्राप्त कर रहे हैं तो इस दृष्टि से शरीर बाहर भी जाए तो कोई परेशानी है ये दय में वृंदावन बसा रहना चाहिए ग्वालियर में निवास करके क्या करते बोले ग्वालियर वास सदा रास को समाज करें आप सदा सर्वदा उत्सव करते और किसी न किसी रासधारी स्वामी जी को बुला करके ब्रज से कोई न कोई रास समाज करते रास महोत्सव करते देखो कथा से तो लाभ होता है पर कथा में कई बार विषय इतने गंभीर हो जाते हैं कि प्रबुद्ध लोग तो उनसे लाभ ले पाते हैं अति सामान्य वर्ग के लोग लाभ नहीं ले पाते किंतु जब भगवान के चरित्र को लीला के माध्यम से दिखाया जाता है तो उसमें रोचकता अधिक आ जाती है और सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी दृश्य के रूप में लीला के रूप में मंचन के रूप में और वो सत्संग का लाभ प्राप्त कर लेता है उसकी वृत्ति भगवान में बड़ी सरलता पूर्वक लग जाती है इसलिए सबके हृदय में वृंदावन रस की प्रतिष्ठा कराने के लिए सदा रास को समाज करें एक समय की बात है शरद पूर्णिमा का अवसर आया वृंदावन से आपने रासधारियों को बुलाया विशाल रास मंडल तैयार हुआ और ठाकुर रास बिहारी मंच पर पधारे बोलो रास बिहारी भगवान की, की दर्शन करते ही आप भाव सिंधु में डूब गए भाव की द्रग रूप की चढ़ने रूप के रंग रंगी मेरी आतियां रूप के रंग रंगी ऐसी रूप रंग में रंग गई खर्ग सेन जी की आंखें कि रूप सुधा पीकर नेत्रों के प्याले से वे मत से हो गए और इधर युगल सरकार भाव की बढ़ने द्रग रूप की चढ़ने तत थे की रणनी तत्थे तथे तत ये बोल रहे हैं युगल सरकार और ताल स्वर से नृत्य कर रहे हैं जोरी सुंदर निहारी है ऐसी सुंदर जोरी का जब दर्शन किया तो आप भाव में भर कर स्वयं ताल स्वर में रास का पद गाने लगे और गाते गाते खरगसेन जी को इतना भाव चढ़ा इस अनुपम जोरी के ऊपर में क्या ने उछावर करूं अंत में आपके मन में आया कि ये प्राण ही इन युगल पर वार देना चाहिए और ऐसा विचार करके आपने अपने प्राणों को वार दिया खेलन में जाए मिले त्यागीन भावना सो झेलत अपार सुख रीज देह बारी उस अपार सुख को प्रिया जी कहते झेलत झेलत का तात्पर्य है यह आपकी ही क्षमता थी कि उस प्रेम को आपने सहन किया ऐसे उच्च कोटि के प्रेम को आपने सहन किया और कहते अपना तनम प्राण ही रास बिहारी जी के ऊपर आपने न्योछावर कर दिया बोलो भक्तवत्सल भगवान हमारे ब्रज में भी ऐसी ही एक घटना घटी अष्टछाप के महाकवि श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु के कृपा भाजन श्री अधिकारी कृष्णदास जी श्रीनाथ जी की अमनिया सामग्री लेने के लिए आगरा पधारे और आगरा में उन्होंने देखा कि एक पंद्रह सोलह वर्ष की नर्तकी अब सुंदरी है रूप लावण्य से युक्त है और बहुत सुंदर शास्त्रीय नृत्य कर रही है बड़ी भीड़ थी आप भी वहां पहुंच गए अब लोग तो उत्पटांग बोलना शुरू कर दिए कि अरे देखो अधिकारी जी की बुढ़ापे में बुद्धि बिगड़ी है नर्तकी का नाच देखने आए हैं पर भैया संसारियों की दृष्टि अलग प्रकार की होती है संत की दृष्टि अलग प्रकार की होती है अधिकारी जी तो बार बार विचार कर रहे थे कितना सुंदर रूप है इसका कितना मनोहर कंठ है इसका कितने ताल पर यह नृत्य कर रही है हमारे ठाकुर बड़े रिजवार हैं यह संसार के विषयी कामी लोलो पुरुष इसको रुपया कौड़ी देंगे और क्या देंगे ये संसारियों के द्वारा दिया गया धन सम्मान ये तो नरक की ओर ले जाने वाला है हमारे श्रीनाथ जी ठाकुर अति रिझिवार हैं कहीं इन श्रीनाथ जी की सेवा का सौभाग्य से मिल जाए तो इसका रूप इसकी कला इसकी विद्या और इसका जन्म सब कुछ कृतार्थ हो, हो जाएगा तो वो तो बैठे रहे नृत्य पूरा हो गया तब तो आप नर्तकी से मिले बोले तुम तो धन लेकर नाचती हो तुमको मोह मांगा धन हम देंगे हमारे लाला को नाच दिखाओगी बाबा आपको कोई लाला है बोले हाँ हमारे श्रीनाथ जी हैं उनको नाच दिखाओगी बड़े गुण गुणग्राही हैं बड़े रिजवार ठाकुर हैं समझ गई वो बोले मेरा तो सौभाग्य होगा श्रीनाथ जी का दर्शन करूँ उनके सामने नृत्य करूँ आपने बलगाड़ी में बिठा लिया एक गाड़ी में तो अमनिया सामान था और दूसरी गाड़ी रथ के जैसी सजी थी उसी में बिठा लिया लोगों ने बहुत उत्पटांग बोला और कहा तक कहें गुसाई श्री विठल जी से भी उनके बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी की देखो आपने अधिकारी बना रखा है वो महात्मा होकर के नाचने वाली को अपनी गाड़ी में बिठा के लाए हैं पर गुसाई जी ने कानों पर हाथ रख दिया बोले अधिकारी जी मेरे आदरणीय हैं संतों की क्रिया समझ में ना भी आवे तो भी संसारी मनुष्यों को सद्या उस पर कोई निर्णय नहीं देना चाहिए टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनका धरातल क्या है इसको भगवान को छोड़कर या उन संतों को छोड़कर तीसरा व्यक्ति कैसे जान सकता वे अनुचित कभी नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते सब चुप हो गए श्री कृष्णदासी अधिकारी जी ने उस नाचने वाली को गोविंद कुंड में स्नान कराया श्री श्री जी के प्रसादी आभूषण और वस्त्र प्रदान किए और कहा खूब बढ़िया से श्रृंगार कर और जब वो सच धज करके श्रीनाथ जी के सन्मुख पहुंची तब आपने खुद बखावज बजाया और उसको गीत कंठस्थ करा दिया था गाया। क्यों पे क्यों पे क्यों, मो मो मन, मन, गायाधर छो ग क्यों गिरधर छवि पेट क्यों मन गिरधर छवि पैट क्यों गिरधर छवि पेट क्यों गिरधर छवि बट गो ललित त्रिभंग चाल पे चली के ललित चाल पे चली के ललित द्रिभंग चाल पे चली चलिके ललित त्रिभंग जाल में चलिए शिवक चारू गड़ी मोहमन जिब जाल गिर्धर छवि सजल श्याम घन वरण लीन सजल श्याम घन वरण लीन कृष्णदास प्राण न्यो किए प्राण चावर कृष्ण दास किए प्राण नोवर कृष्ण दास किए प्राण जावर यह तन जग क्यों यह तन सिर क्यों यह तन जग सिर सिर मोमन, आ, जैसे ही अंतिम तुक आई कृष्णदास के प्राण ने उछावर यह तन जग सिर पटक्यो ये तुक होते होते उस नाचने वाली के शरीर से प्राण निकलकर श्रीनाथ जी में विलीन हो आज सबके सब अधिकारी जी के चरणों में पड़े है? अनेक जन्मों की साधना से जो प्राप्त न हो वह आज अधिकारी जी की कृपा से प्राप्त हो गया संत की कृपा से प्राप्त हो गया जैसे उस नर्तकी ने अपने प्राण ने उछावर कर दिए ऐसे ही श्री खरगसेन जी ने महाराष्ट्र के मध्य युगल सरकार की छवि पर अपने प्राणों के हुई न्यूछावर कर दिया शिव प्रिया दासी कह रहे हैं खेलन में जाय मिले तन भावना सो झेलत अपार सुख रीझ देहारी प्रेम की सच्चाई ताकी रीतिले दिखाई भई भाव कन सरसाई बात लगी प्यारी है भाव कन सरसाई बात लगी प्यारी एक पद इनका प्राप्त होता है एक पद पूरा ग्रंथ नहीं उस पद को महाराज जी ने ग्रंथ में उद्धृत किया है जिस पद को गा करके इन्होंने अपने प्राणों को युगल सरकार पर रास विहारी पर निछावर कर दिया श्री रास बिहारी भगवान गी द्वै गोपी नीच बीच नंद ला द्वैगो करत नृत्य संगीत भेद गति करत नृत्य संगीत करत नृत्य ंचल चंचल कुंडल अंचल चंचल है रले मुली मोहन ध्वनि मध्य मुरली मोहन रले मुतान ंकार बलय मिल चलिए नमक जयंकार प्राणों को न्यौछावर कर दिया गाते गाते प्राण न्यौछावर कर दिए। बोलो श्री खरगसेन जी महाराज श्री भगवंत मुदित जी ने रसिक अनन्य माल नामक ग्रंथ में आपका कुछ विशेष चरित्र भी लिखा है उन्होंने लिखा है कि आप मूल निवासी भानुगढ़ के थे उस काल में ग्वालियर के राजा श्री माधव सिंह जी थे और उन माधव सिंह जी के आप प्रधान थे घर पर ही इन्हें वैराग्य और संतों का संग प्राप्त था सत्संग करते करते वृंदावन की रुचि जागृत हुई और ये वृंदावन आए यहां रसिकों का दर्शन किया श्री राधा लाल जी का दर्शन किया और जब महाप्रभु हितरिवंश जी का दर्शन किया तो बस इन्हें लगा कि मेरे प्राण सर्वस्व गुरुदेव तो आप ही हैं उसी समय खरगसेन जी ने श्री हरिवंश महाप्रभु के चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया और महाप्रभु के चरणाश्रय को प्राप्त करके श्रीधाम वृंदावन का रहस्य ये सब प्राप्त किया महाप्रभु जी ने आज्ञा की श्री हरवंश जी महाराज ने आज्ञा की कि तुम्हें ग्वालियर में रहकर ही युगल की अष्टयाम सेवा करनी है और अधिकारी जीवों को श्री वृंदावन का रस प्रदान करना है आप अनन्य भाव से राधा लाल जी का भजन करने लगे देखो परीक्षा के योग्य जो होता है उसकी परीक्षा जरूर ली जाती है हमारे जब वेदांत विषय से परीक्षा दे रहे थे रंगलक्ष्मी से तो उसका उसकी मौखिक परीक्षा वेदांत आचार्य का एक मौखिक प्रश्नपत्र भी होता तो मौखिक परीक्षा में एक परीक्षक तो थे प्रयाग के एक थे काशी के और एक वृंदावन के थे तीन परीक्षक थे तो उनमें प्रधान परीक्षक थे वृंदावन वाले पूज्यश्री वैद्यनाथ जी झा तो विद्यार्थी लोग पता लगाते हैं कि मौखिक परीक्षा लेने कौन आ रहे हैं कोई शोर सिफारिश लग जाए तो अच्छा है नंबर अच्छे मिल जाएंगे ये लोभ सबको होता हम भी विद्यार्थी ही थे और अभी भी हम अपने को विद्यार्थी ही मानते हैं तो हमको पता चला कि गुरुजी परीक्षा लेंगे उनका एकांत में उनको हम संकेत करावें कि आप महाराज जी के पास पधारते हैं बड़ा प्रेम है आप थोड़ा हमको ऐसे प्रश्न पूछना जिसमें हम जल्दी जल्दी बता दें और हमको ज़्यादा नंबर मिले तो हम भोर में सवेरे ही जल्दी उनके यहाँ पहुँच गए जहाजी परम संत हैं वो एकदम सामान्य से कक्ष में और जो है संध्या कर रहे थे प्रातःकाल की आओ महात्मा कैसे आए हमने कहा गुरुजी आपने हमको वहाँ पह, पहचान लिया महाराज जी का नाम लिया उनके पास रहते हैं कैसे आए तो हमने जो बात थी बताई उन्हें अच्छा फारिश लेके आए हैं कि मैं आपको अच्छे नंबरों से पास कर दूँ अच्छा हुआ आप आ गए हमने सोचा चलो बात बन गई गुरुजी बोले अच्छा हो गया आ गए बोले अब देखो अब ध्यान से सुन लो ठीक से तैयारी करके आना हम पूछेंगे और नहीं बता पाए तो हम तो आपको एक नंबर भी नहीं देंगे अब तुम नहीं आते तो दे देते नंबर आ गए तो अब नहीं देंगे क्यों बोले देखो अधिकांश लोग ऐसे आएंगे जिनसे पूछा जाए कि वेदांत शब्द का अर्थ क्या है तो नहीं बता पाएंगे दर्शन किसको कहते हैं ये नहीं बता पाएंगे विशिष्टाद्वैत क्या है ये नहीं बता पाएंगे अद्वैत पद का अर्थ क्या है ये नहीं बता पाएंगे ओ आप पढ़े लिखे हैं ये मैं जानता हूं कि आप केवल नकल वाले नहीं है आप गुरुजनों के चरणों में बैठ के पढ़ते हैं और आप भी सिफारिश लेकर के आएंगे तो हम परीक्षा लेने किसकी बैठे दूसरा तुम्हें पास करे करे हम तो तुमको फेल कर देंगे तो हमने कहा गुरुजी जी तो, तो बड़ी गलती हो गई हम पहले आपके पास आ गए ऐसा है थोड़ा आप इशारा कर दीजिए कि आप क्या पूछेंगे तो हम वो तैयार करके आए वाह फिर परीक्षा किस बात की हम पहले ही तुमको बता देंगे कि हम ये पूछेंगे तुम तैयार करके आना तो परीक्षा किस बात की फिर हम बड़े निराश होके आए लेकिन ठाकुर जी की बड़ी कृपा उन्होंने जो भी पूछा उत्तर दिया यथामती और हमको सौ में सौ नंबर मिले तीनों परीक्षकों ने सौ में सौ नंबर दिए बिल्कुल ठीक तो जब नंबर मिले तब हमको बड़ी खुशी हुई कि चलो बढ़िया हुआ ठाकुर जी भी हमारे जैसे लोगों की परीक्षा थोड़ी ही लेते हैं वो जानते हैं इसने तो प्राइमरी से भी नीची कक्षा में नाम नहीं लिखाया भक्ति की कक्षा में नाम ही नहीं लिखाया उसकी परीक्षा क्या होगी दो तीन क्लास तक तो बिना परीक्षा के पास कर दिया जाता है पर जो योग्य होता है भक्ति जगत में उसकी परीक्षा जी अवश्य लेते भले ही उन्होंने कह दिया हो मूरत ध्वज से कलिकाल में हम परीक्षा नहीं लेंगे लेकिन ये मानते नहीं इनकी आदत खराब है ये परीक्षा लिए बिना मानते नहीं है परीक्षा इसलिए नहीं लेते हैं कि भक्त अनुत्तीर्ण हो जाए भक्त उत्तीर्ण होवे और भक्त के यश का विस्तार हो उसकी कीर्ति का विस्तार होवे भक्त की भक्ति पुष्ट होवे इसके लिए ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं श्री खरगसेन जी की भी परीक्षा ठाकुर जी ने ली परीक्षा की घड़ी आने पर बिल्कुल भी मन में भय नहीं करना चाहिए अरे राम जी मिट्टी की हंडी लेकर भी दस पांच रुपए की मिट्टी की हंडी लेकर भी लोग ठोक बजा के देखते हैं टन टन बोल रही है कि झन झन टन टन बोले तब तो पैसा देते हैं टन-टन और झनझ बोले तो फिर उसको बदल देते तो उसको नहीं लेते हंडी को तो ठाकुर सदा सर्वदा के लिए हमें अंगीकार करने वाले हैं क्या उनका इतना भी अधिकार नहीं है वो थोड़ा ठोक बजा करके देखें हम निवेदन कर रहे हैं बाबा गौ माता भी साक्षात ठाकुर जी है ठाकुर जी नहीं ठाकुर जी की भी ठाकुर जी है गौ माता इसलिए गोसेवा के पवित्र कार्य में लगे हुए गोसेवकों को भी गौमाता ठाकुर जी ठोक बजा के देखते हैं गोसेवकों के सामने ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं। कि जिस समय वो जुड़े थे तब बहुत मजबूत थे अब धीरे धीरे कुछ ढीले हो गए और लोग कहना शुरू कर देते कि देखो काहे कुछ चक्कर में पड़ गए महाराज जी के रहा सहा यहाँ खर्च कर दिया अब देखो तुम्हारे ऊपर कितना आर्थिक संकट है जहां देखो वहा घाटा हो रहा है जहां देखो वहां नुकसान हो रहा है धंधा नहीं लग रहा है और कहीं यही बात गोभक्त की समझ में आ गई तो बस फिर परीक्षा में फेल हो गया गोभक्ति ऐसे करनी है कि ये जो कुछ दिया है वो खर्च कर दें। घर मकान बिक जाए तो भी सेवा करें अपने आप को भी बेचकर गो सेवा करनी है स्वयं को बेच के गो सेवा करनी है स्वयं को बेचना नहीं पड़ेगा घर मकान बेचना नहीं पड़ेगा लेकिन इस अवस्था तक यदि साधक निष्ठापूर्वक निश्चय कर लेगा तो परीक्षा की घड़ी आएगी, संकट की घड़ी आएगी, लेकिन एक न एक दिन कामधेनु गऊ ऐसी कृपा करेगी कि आप हिसाब किताब नहीं रख पाओगे अपनी समृद्धि का पर एक बार एक बार तो गौ माता परीक्षा लेगी ठाकुर जी भी लेते हैं गौ माता भी लेती है बस घबड़ाना नहीं बड़ी कृपा करते ठाकुर, बहुत कृपा करते अब हम क्या कहें सबके सामने कहने योग्य बातें नहीं है लेकिन इस छोटे से जीवन में छोटी सी अवस्था में आयु में श्री गुरुदेव भगवान ने ठाकुर जी ने कृपा करके ऐसी अलौकिक अलौकिक घटनाएं घटाई हैं ऐसी अलौकिक अनुभूतियां कराई हैं कि सबके सामने कहना भी नहीं चाहिए और हर व्यक्ति को उस पर विश्वास भी नहीं होगा लेकिन भगवान सर्वान्तरयामी हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है लोग कहते हैं भगवान अपने भक्तों के काम बनाते हैं हम तो बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं हमारे जैसे बुद्धू आदमी के सारे काम साक्षात ठाकुर जी स्वयं ही कर रहे हैं हमको ये अनुभव व्यवहार का ज्ञान नहीं चतुराई जानते नहीं किसी से प्रशिक्षण लें बनाओ टीपन का तो भी हम फेल हो जाएंगे हमारी कलई खुल जाएगी तो जैसे हैं तैसे हैं। पर ठाकुर जी पद पद पर कृपा करके अनुभूति करा रहे हैं बाबा हर काम जीरो बजट से शुरू होता है वो तो कैसे हो जाता है हमको बिल्कुल लगता है कि हम बाल के बराबर भी कहीं किसी काम में हमारा योगदान नहीं है पूरा का पूरा सोलह आना नहीं साढ़े सोलहना बीस आना और इससे भी ज्यादा कुछ हो तो सब काम साक्षात ठाकुर जी स्वयं कर रहे हैं जबकि जैसा दृढ़ विश्वास जैसी भक्ति अंतकरण में होनी चाहिए जैसी श्रद्धा होनी चाहिए उसका एक अंश भी हमारे भीतर नहीं है यह भी हम अच्छी प्रकार से जानते हैं लेकिन फिर भी ठाकुर जी इतनी कृपा कर रहे इससे बड़ा अनुग्रह और क्या होगा भगवान बहुत अनुग्रह जहां कहीं समस्या आती है अपने अहंकार के कारण आती है ठाकुर जी की तरफ से कोई समस्या नहीं शरणागति संपूर्ण समाधान है शरणागति को स्वीकार तो करे जी जी की भी परीक्षा ठाकुर जी ने ली लोगों ने महाराजा माधव सिंह जी से शिकायत कर दी बोले आपने अपने राज्य का प्रधान इनको बना रखा है और ये जब देखो तब रास मंडलियां आती हैं, खूब ब्रजवासी आते हैं और खूब दूध घी, बादाम, हलुआ खूब घुटता है चकाचक और बस हाँ हाँ रचो रास रंग बस यही पद होते हैं और खूब बिजवासी खाते हैं और पोट बांध बांध के ले जाते हैं और साधु पता नहीं कहाँ कहाँ से महात्मा आते हैं लाइन लगी रहती है ओ खाओ खिलाओ भोज भंडारा अचला लंगोटी दक्षिणा कपड़ा तो महाराज आप तो तनख्वाह सीमित देते होंगे इतना खर्च खर्ग सेनजी कर रहे हैं निश्चित ही आपके सामने तो वे ईमानदार बने हुए हैं पर आपकी आंखों में धूल झोंक करके वो निश्चित ही आपके धन की चोरी कर रहे हैं क्या कहते हैं उसको आजकल की जमाने में घोटाला घोटाला घोटाला कर रहे हैं वो घोटाला है? कर रहे हैं और नहीं तो इतनी सेवा कैसे कर सकते थे निश्चित चोरी करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं इनको आंख से नहीं दिखता आंख से न देखने दिखने वालों का नाम लिख लें जन्मांध नहीं कुछ ऐसे होते आंख होते हुए भी, भी उनके आंख से दिखता नहीं गावो पश्यंती घे नीतिकारों गावो पश्यन्ति घ्राणे न वेद ही पश्यंती पंडिता गाय गायों से केवल गाय का ग्रहण नहीं है गाय तो चौपायों की सरदार है जितने भी चतुष्पाद जीव हैं वे सब घ्राणे न पश्यंती वो आंख से नहीं देखते नाक से देखते हैं आप गुड़ की भीली गाय के आंख के सामने दिखाओ नहीं खाएगी और मुंह के सामने ले जाओ तो पहले सूंघेगी और सूंघ करके तब खाएगी अरे आंख से दिख रहा हूं कि गुड़ है तो सूंघने की क्या जरूरत है नहीं आंख पर विश्वास नहीं है नाक पर विश्वास है नाक कहेगी अरे और तो और हमने बंदरों को देखा इनको भंडारे के लड्डू दो तो हम भले ही प्रसाद की निष्ठा से खा जाएं पर हमने आंखों से देखें बंदर ऐसे बेसन का बूंदी का लडुआ लेगा और यदि नेक भी उसमें कुछ गड़बड़ है ऐसे नाक से सूं के फेंक देगा वो नाक से सूं के फेंक देते थे गावो पश्यंती घराणे न वेद ही पश्यंती पंडिता ये सब विद्वान महापुरुष बैठे हैं ना ये भी आंख से नहीं देखते ये शास्त्र की आंखों से देखते हैं हम जो बोल रहे हैं इसका कहीं न कहीं शास्त्र में आधार होना चाहिए प्रमाण होना चाहिए बिना प्रमाण के नहीं बोलते धर्म संघ वाले गुरु बताते थे के पुराने जमानों में काशी में बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते थे तो शास्त्रार्थ के बड़े विद्वान पंडित उनके विद्यार्थी ग्रंथ लेके चलते थे जैसे जिस विषय पर शास्त्रार्थ है उस विषय के सम्बद्ध ग्रंथ और बड़े बड़े बेस्टन बने हुए बड़े बड़े पोथन्ना लेके चलते तो गुरुजी सुनाते थे कि बड़ा धोता बड़ा को और पंडिता पगड़ा बढ़ा सर्दियों में गुरुजी बड़ी पगड़ी बांधते थे खूब कपड़ा के ऊपर कपड़ा कपड़ा के ऊपर कपड़ा हम कहते गुरुजी बहुत कपड़ा पहन लिया कहते हाँ पुराना नियम है बनारस का बड़ा धोता बड़ा पोथा और पंडिता पगड़ा बड़ा तो। प्रतिपक्षी विद्वान पूछेगा कि आप ये बोल रहे हैं कहाँ लिखा है तो पोथी खुल के दिखाना तो देखो यहाँ लिखा है वेद ही पश्यंती पंडिता राजा लोग भी आंख से नहीं देखते चार ही पश्यंती राज ना आंख से देखे पर विश्वास नहीं करते गुप्तचर जो आकर बता जाए उसी पर विश्वास कर लेते महाभारत में अनुशासन पर में एक बड़ी सुंदर बात आई है भीष्म जी कह रहे हैं कि वही राजा सफल राजा है जिसका गुप्तचर विभाग बहुत नियंत्रित है सशक्त है पर राजा को गुप्तचरों पर सहसा पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए गुप्तचरों की गुप्तचरी के लिए भी कुछ गुप्तचर नियुक्त करने चाहिए विष्णु जी कह रहे अमुक काम की ड्यूटी आपको सौंपी और आपने रिपोर्ट दी हमने विश्वास कर लिया ठीक नहीं आपके पीछे भी हमको ऐसे व्यक्ति को लगाना चाहिए आप उसको बिल्कुल नहीं जानते और वो आपके पीछे लगा हुआ है फिर जिसको पीछे लगा रखा है उसके पीछे भी किसी तीसरे को पीछा लगाना चाहिए भीष्म जी कह रहे हैं और स्वयं अंतिम गुप्तचरी राजा को खुद करनी चाहिए कि मुझे कहीं गुमराह तो नहीं किया जा रहा है ऐसा राजा ही प्रजा के साथ न्याय कर सकता है चुगलखोरों ने कह दिया महाराज राज्य की संपत्ति का गमन हो रहा है विश्वासो न कर्तव्य स्त्री सुराज उदय इतना विश्वास रखता था माधव सिंह ग्वालियर नरेश सिपाहियों का पकड़ लाओ बुलाओ दरबार में हाजिर करो हाजिर हो गए दरबार सारी बात महाराज ने कही राशलीलाएं करवाते हो बोले हाँ करवाते हैं भोज भंडारा होता बोले होता है गौ सेवा संत सेवा होती बोले यहां होती है धन कहां से आता है बोले हजूर आप देते हैं नहीं झूठ बोलते हो मैं इतना कहा देता कि तुम इतना खर्च कर सको निश्चित तुम चोरी करते हो आपने कहा सरकार ऐसी बात नहीं है भगवत कार्यों में जो धन लगता है उसमें बरकत होती है बांट खाए बरकत, अकेले खाए हरकत, खाक चौक वाले महाराज जी कहते थे इसलिए वो धन बढ़ता है वो पदार्थ बढ़ते हैं हमने अपनी आँखों से एक घटना देखी खाक चौक में ही थे ठाकुर जी के मंदिर में पूजा करते थे तो वहाँ तो ऐसा नहीं था कि महंत को पूजा न करनी पड़े महंत को ही पूजा करनी पड़ती खाक चौक का नियम यही था पहले महाराज करते थे खुद अपने हाथ से बाद में हम रहते हम करते कभी ये दीनबंद उदास भी करते थे सबको पूजा रसोई सबको महाराज सिखा देते दे। तो एक दिन ठाकुर जी को 11 बजे भोग लगता था भोग लग गया और भोग लगते ही तीस पैंतीस बंगाली भगत पता नहीं कहाँ से आ गए और कुछ ग्वालियर के भी आ गए अकस्मात और महाराज बोले बिठाओ पंगत में बिठाओ बिठाओ पंगत में बिठा दिया एक आसाम के एक विप्र देवता थे महात्मा जी थे मोहनदास जी नाम था उनका वो प्रधान रसोईया वही थे तो मोहन रसोईया बोले हमसे डरते हुए बाबा तो किसी की सुनते नहीं अब पाँच दस मूर्ति का सामान है वो पचास मूर्ति कैसे पाएंगे तो अब पंगत में आके बैठ गए अब क्या करें मार तो रसोई पे पड़ेगी डांट उसी पे पर है। अब हिम्मत नहीं मैंने की तो महाराज जी से कहे तो अरे वहाँ कौन जाएगा कहने तो हमने कि चलो हम कहते हैं तो हम धीरे से महाराज जी के पास आकर के धीरे से हमने कहा महाराज जी थोड़ी देर बाद पंगत हो जाए तो कैसा है अभी तैयारी नहीं है चल हट बक बक करता है पत्तल पैसे उठाएगा पढ़े लिखे मूरख ऐसे बोलते थे महाराज उनका भाषा ही ऐसी थी, पढ़े लिखे मूरख गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल करते हुए गए भीतर और बस ऐसे भात को ऐसे ऐसे खिलाया उन्होंने हाथ से रोटी उलट पलट करी थोड़ी साग चलाई दाल को बाल्टी में कर दिया और आके चौकी पे बैठ गए खिलाओ सबको खिलाओ सत्य घटना है मंच पर बैठकर बोल रहे हैं सब पा गए और फिर भी रसोई बच गई लेकिन हमको प्रत्यक्ष चमत्कार दिखा कि वो जाकर जो अपने हाथ से कुछ हिला डुलाया है उसी का चमत्कार है ये हमको प्रत्यक्ष देखने को मिला सब दंग रह गए देख रहम से कहते हैं क्यों जी देखो कुछ बचा है उनके यहां महाराज एक दो मूर्ति का तो अभी बचा है उलहट बकबक करता है एक दो मूर्ति का बचा है एक दो मूर्ति का बचा है कहते कुछ है ही नहीं अब उनको ये तो कोई द्वारा उलट के कह ही नहीं सकता था कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा वो तो जो कह दिया सो कह दिया बोले बच्चा बांट के खाने से बरक्कत होती है बढ़ जाता है सामान तो खरगसेन जी ने कहा हम तो ठाकुर जी की सेवा करते ब्रजवासियों की सेवा करते हैं और ठाकुर जी की कृपा से उसमें रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाती इसमें हम चोरी नहीं करते हम तो जो आप देते उसी में करते हैं पर राजा को विश्वास नहीं हुआ राजा ने कहा कि ऐसे नहीं बोलेगा चोरी ऐसे थोड़ी कोई रानता है कारागार में डाल दो कारण सेन जी को कठोर कारागार में डाल दिया गया और राजाज्ञा कर दी मेरी मेरी आज्ञा के बिना इन्हें अन्न जल कुछ भी न दिया जाए नहीं जी मेरी आज्ञा के बिना इन्हें अन्न जल कुछ भी न दिया जाए कितना कठोर दंड माधव सिंह महाराज ने दिया लेकिन आपके मन में न भय हुआ न उद्वेग हुआ मन में सोचा ठाकुर जी ने सब सुखों का अनुभव कराया है यही एक बाकी था अच्छा हुआ राधा लाल जी की कृपा से आज जेल का आनंद भी मिल जाएगा कि कैसे यातना दी जाती वो भी पता चलेगा होगा इस जन्म का नहीं तो किसी जन्म का प्रारब्ध होगा और भोग के द्वारा प्रारब्ध का अक्षय हो लाभ इसी में है ऐसा विचार करके आप निश्चिंत रह गए आपने एक बार भी श्री राधा वल्लोलाल जी के चरणों में प्रार्थना नहीं की हे नाथ हम बहुत संकट में हैं हमको जेल से बाहर निकालो पर ऐसे निष्काम भक्तों को जो दंड दिया जा रहा है उसे भगवान कैसे सहन कर सकते रात को रात को महाराजा श्री हरिमाम व्यासी महाराज का प्राकट्य महोत्सव जयंती महोत्सव है उसकी सूचना दे रहे हैं। वृंदावन बिहारी रात्रि को यमदूत स्वप्न में दिखाई पड़े राजा को और उन्होंने राजा के गले में फंदा डाला और घसीटना शुरू किया सारा शरीर छिल गया कपड़े फट गए ओ बड़ी यातना दी बड़ी ताड़ना दी राजा ने बहुत चिल्ला, राजा बहुत चिल्लाया सपने की बात है सब राजा बहुत चिल्लाया चीखा और कहा रे भाई तुम लोग कौन हो हमको क्यों गले में फंदा डालकर घसीट रहे हो इतना हमें पीड़ित क्यों कर रहे हो कौन हो बोले हम लोग जमराज के दूत हैं जमदूत हैं भगवान के प्राण प्यारे भक्त खरगसेन को तुम चोर मान करके कारागार में डाल रहे हो तुमने दंड दिया है इसलिए जमराज ने हमको भेजा है हम तुमको छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे गले में फंदा डाल के नरक ले जाएंगे तुझे नरक की आग में पकाएंगे ये अनुभव तो राजा को हुआ और जितने चुगलखोर थे जिन्हें खरगसेन जी की चुगली की थी वो चुगलखोरों को भी यही सपना हुआ कि जमदूत हमको गले में फंदा डाल के घसीट रहे हैं छील रहे हैं आश्चर्य की बात यह हुई कि जब राजा जगा और वे चुगलखोर जगे तो उन्होंने क्या देखा हमारे घोटू हाथ पाम सब फूट गए हैं कपड़ा फट गए हैं जैसे किसी को रगड़ा जाए ना घसीटा जाए वो चिन्ह शरीर में बने हुए हैं अरे ये तो सपना नहीं था सपना कहें कि जागृत कहें क्या कहें हाय हाय कैसे प्राण बच गए अब तो राजा को बहुत क्रोध आया चुगलखोरों पर चुगलखोर लाओ चुगलखोरों को पकड़ के लाओ चुगलखोरों की तो वैसी हालत खराब थी उनके हाथ पांव टूट रहे थे बेचारों के घोंटू फोटू सब छिल गए और सब रक्त रंजित तो हो रहे थे अरे बोले रे तुम्हारी ये दशा किसने की अरे बोले महाराज कुछ मत करो अब हम तो बहुत परेशान हैं वह चालो महाराज जो हमने शिकायत की थी वो झूठी थी राजा बोला अब क्या दंड देने की हालत तो जो हमारी हालत रात को भैया सोने की भैया चलो चलो भैया तुरंत खर्गसेन जी के पास जाकर के राजा ने अपना मुकुट खरगसेन जी के चरणों में रख दिया कि अब आप हमारे प्राण दे दो हमको क्योंकि रोज वही यमदूत दिखाई पड़ते तीनों दिन यमदूत दिखाई पड़े आज शरण में आए यमदूत नष्ट हो गए और इस घटना के बाद राजा ने कहा महाराज अब आपको दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है हम आपको जो देते थे ना तनखा, अब उसको हम दुगना किए देते हैं और आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है अब जब कभी राजकाज से हमें फुर्सत होगी अब जब कभी हमें राजकाज से फुर्सत होगी तो हम स्वयं ही आपके चरणों का दर्शन कर लिया करेंगे आपके चरणों में वंदन कर लिया करेंगे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय जय यहीं वाणी को विराम देते हैं और आगे की चर्चा भक्तमाल के कथाक्रम में फिर कभी जब ठाकुर जी योग बनाएंगे तो खरगसेन जी से आगे का चरित्र श्री गंगागवाल जी का चरित्र और बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं उनकी चर्चा जब श्री लेह बिहारी जी योग बनाएंगे तब करेंगे यह भक्त पुष्प श्री ने हरि जी को समर्पित हैं और पूज्या गो माता के चरणों में समर्पित जय गो माता जय गोपाल आप सभी हरिभक्त गो भक्त पूज्य जी महाराष्ट्र के द्वारा श्रवण कर रहे थे इस गोविंद बिहार के स्वामी श्री राम प्रसाद जी जिनके बड़े कुशल व्यवस्थापक में ये आयोजन संपन्न हुआ हम सादर एक बहुत सुंदर सूचना जिनके महाराज जी ने अभी जैसे नाम लिया है पद्मश्री स्वामी श्री हरिगोविंद जी रासाचार्य जी के द्वारा भी इस गौ माता की सेवा के लिए इक्यावन हजार रुपये की सेवा गौ माता को समर्पित की है बहुत बहुत साधुवाद इस कथा में देखने को मिला है सब व्रजवासियों ने छोटे छोटे बालकों ने महात्माओं ने खूब गौ माता की सेवा की है इसी क्रम में हम जिन हरिभक्तों ने गौभक्तों ने कुछ गौ सेवा की उनके नाम मन करते हैं कि जयराम गुप्ता कानपुर इनके द्वारा 11,000 रुपए की राशि प्रदत्त हुई है मदनलाल लाल अहमदाबाद के द्वारा 11,000 रुपए प्राप्त हुआ है मानिक चंद सुरेश चंद पाली इनके द्वारा 11,111 रुपए एक गौ माता की सेवा में समर्पित हुआ है गौभक्त जंबू तभी से इन्होंने 11,000 रुपए रुपया गौ माता की सेवा में समर्पित किए हैं एक गौभक्त हैं जो दरभंगा से हैं उन्होंने भी ग्यारह हज़ार रुपये गौ माता के चरणों में समर्पित किए हैं एस सी गोयल इन्होंने ग्यारह हज़ार रुपये गौ माता के चरणों में समर्पित किए हैं श्री बंसीलाल लाल अरोड़ा इनके द्वारा इक्कीस हजार रुपये की राशि गौ माता के चरणों में समर्पित है श्री सतीश शर्मा ऋषिकेश इनके द्वारा भी इक्कीस हजार की राशि आई है दिल्ली से गौभक्त ने पच्चीस हजार की राशि समर्पित की है गोरखपुर से एक पंडित जी हैं पूज्य महाराज श्री के शिष्य हैं उन पंडित जी की श्रीमती जी के मन में भाव आया गौ माता की सेवा करने का तो उन्होंने एक लाख रुपए की गौ माता की सेवा दी है बहुत बहुत धन्यवाद और सुरेश पाल गुप्ता इन्होंने भी एक लाख रुपये देकर के गौ माता की सेवा की है श्री कैलाश चंद बालीवाल भीलवाड़ा ने अपने माता पिता की स्मृति में इक्यावन सौ रुपये गौ माता की सेवा में समर्पित किया है श्री चैतन्य स्वरूप जी कानपुर से इन्होंने प्रतिमाह सत्रह सौ पचास रुपये देकर के हर महीने गौ माता की सेवा करने का संकल्प लिया है श्रीमती दीप्ति नरेश गुप्ता इन्होंने एक गाद गोय गोद ली है प्रतिमाह के लिए श्री रामनिवास गुप्ता दिल्ली से इक्कीस हज़ार की सेवा समर्पित करते हैं श्याम मारकंडे तारापुर दस हज़ार रुपये की सेवा इन्होंने समर्पित की है एक और आप सबको सूचना जैसे कल और परसों दो दिन हमने जन्मदिन की बात कही थी और कल कुछ ब्रजवासी बालकों के छोटे छोटे बच्चों के जन्मदिन पर कुछ राशि आई थी और बात सुनकर के कितने बच्चों में संस्कार पड़े या विचार करें आज एक टेलीफोन आया कि महाराज जी आपने अच्छी घोषणा की हमारा छोटा बच्चा रो रहा है कि कल हमारा जन्मदिन है हमारे नाम की भी घोषणा कराओ कि हम गौ सेवा करेंगे तो काछवा से एक बालक है महाराज जी ने उसका नाम रखा था पुरुषोत्तम उसके द्वारा भी इक्कीस हजार की उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा आई है बहुत बहुत साधुवाद उनको धन्यवाद है ऐसे ही बालकों को प्रेरणा मिलती है ये छोटे छोटे बालक 21000 रुपया दाऊजी महाराज मंदिर बलदेव से भी आपने बताया है ठाकुर जी की गौ माता तो ठाकुर जी दाऊ दादा तो सेवा करेंगे ही इसमें कोई संदेह नहीं और जब दाऊजी की सेवा आ गई तो अब गौ माता की सेवा बहुत अच्छी होनी है इसमें कोई संदेह नहीं और इसी क्रम में अभी जड़खोर गौशाला के निमित्त जैसे महाराज जी ने कहा था कि श्री हराम व्यास जी के उत्सव की सूचना देने पूज्य गोस्वामी जी आए हैं तो श्री हरिम व्यास जी के पाँच सौ जन्म जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में किशोर वन सेवायत गोविंद किशोर गोस्वामी व्यासवंशी द्वारा ग्यारह हजार रुपए की गौमाता की सेवा प्रदत्त हुई है बहुत बहुत धन्यवाद बारह हजार रुपया निर्मल सहगल दिल्ली द्वारा गौमाता की सेवा में समर्पित है इक्यावन हजार रुपया माता प्रसाद सिंगरौली इन्होंने गौमाता की सेवा में समर्पित किया है 11,000 रुपया आरसी गुप्ता बेंगलोर द्वारा प्राप्त हुआ है 11,000 रुपया पोती के जन्म दिवस पर महान महानुभाव ने भेजा है 11,111 नानक चंद सुरेश चंद पाली के द्वारा प्राप्त हुआ 21,000 रुपया बंसीलाल लाल अरोरा रुड़की के द्वारा प्राप्त हुआ इक्कीस रुपया संजय जी वामन मुंबई पहले भी ये गौ करते रहे हैं पुनः उन्होंने गौसेवा की है 21000 रुपया दिल्ली से गुप्त दान प्राप्त हुआ है 21000 रुपया पुनः दिल्ली से गुप्त दान 11000 रुपया माताजी हैं एक वृंदावन वास करती उन्होंने दिया है और 11000 हज़ार रुपये का गुप्त दान प्राप्त हुआ है इसी क्रम में 10000 रुपया एक संपूर्ण बापू के सेवक हैं उन्होंने भी गौ माता की सेवा में समर्पित किया है बहुत बहुत धन्यवाद एक हमने घोषणा बीच में की थी एक माताजी जी गुवाहाटी में रहती हैं वो हमने बताया था वो थैला लेके घर घर में जाती हैं कहती हैं आपको गौ सेवा करनी पड़ेगी तो इस बीच में उनकी लगभग डेढ़ लाख की घोषणा हो भी चुकी है आज उन्होंने पुनः पच्चीस हजार रुपया गौ की भूमि के लिए दिए हैं और कहा कि इससे लोगों को प्रेरणा मिल रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद लोग प्रेरणा ले रहे हैं महाराज जी ने अभी कर्मैती बाई का चरित्र सुनाया था तो हमारे एक नंदकिशोर रावत जी हैं उनकी गृहणी गायत्री देवी हैं वो खंडेला से संबंध रखती हैं उनका संबंध है पुराना तो उनके मन में सद्भाव आया कि रत्ने करमेती भाई का चलते सुना है तो उन्होंने कहा कि हमारा ने करमेती भाई ने ही ऐसी प्रेरणा की है कि उनकी ओर से इक्कीस हज़ार रुपये की सेवा गौमाता के चरणों में समर्पित हो बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद उनके लिए भी और जिन जिन हरिभक्तों ने गौ भक्तों ने, ने पूजा गौमाता की सेवा की है सबको खूब खूब साधुवाद पूज्य महाराज श्री बार बार कहते हैं गौ माता किसी का उद्धार नहीं रखती हैं तो किसी का कोई उधार नहीं है अभी ये कथा हुई और जड़खोर गौधाम के निमित्त ये कथा हो रही आप सब जानते हैं दो मार्च से आठ मार्च पर्यत वहीं धाम में ही जिसकी महिमा तो आप खूब सुन रहे हैं पर बहुत लोगों के मन में होता कि एक बार जा के देखें है कैसा तो आप सबके मन में देखने का अगर भाव है तो 2 मार्च से 8 मार्च सब काम धंधे छोड़ के वहां विराजो गौ माता की सेवा करो संतों की वाणी का लाभ लो रास बिहारी का दर्शन होगा अनेक रसमाए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ वो प्रतिवर्ष जो वार्षिक उत्सव होता है वो होने वाला है और एक आप सबसे और प्रार्थना संस्कार के माध्यम से सुन रहे उन हरिभक्तों से भी हमारी विशेष विशेष प्रार्थना है महाराष्ट्र ने गौग्रास की बात कही थी हमको प्रसाद पाने बैठे तो ऐसा संकल्प करें जितने परिवार में लोग हैं सब गौग्रास हैं उसके लिए हमारी संस्था के द्वारा इस गोलक की सुविधा की गई है एक गोलक आप अपने घर में रखें जैसी प्रसाद पाने बैठे और हमारी प्रार्थना इसको उस जगह रखें जहां बैठ के आप लोग भोजन करते हैं तो गोलक आपको दिखाई देगी तो मन में आ जाएगा भूलेंगे नहीं फिर गौग्रास डालना इसमें गौग्रास कुछ डाल करके फिर प्रसाद पाएंगे गौ माता की सेवा करके कुछ पाने का संकल्प लें इससे भी बहुत बड़ी मात्रा में गौसेवा होगी बच्चों के दिन में और और कार्यों में एक और प्रार्थना हम कर दें आज विवाह शादियों में में खूब बड़ी मात्रा लोग खर्च करते हैं हैं होना चाहिए क्योंकि सामाजिक कार्य आजकल उन्हें भी करना है लेकिन संतों का भाव कह रहे कि घर में ऐसा कार्य हो तो पहले कुछ गौमाता की सेवा निकालें आपके घर में अनेकों प्रकार के व्यंजन लोगों को खिलाएंगे वो आपको आशीर्वाद दे तो नहीं जाएंगे ज़्यादा होगा तो पेट खराब हो जाएगा अरे जाने क्या क्या खिला दिया पेट खराब हो गया हमारे और कहेंगे इसलिए बच्चों की शादी में बेटियों की शादी में आप गौ माता की सेवा जरूर करें गौ माता के एक दिन भंडारे का खर्च जरूर दें ऐसा मन में संकल्प करेंगे तो वो कार्य भी मंगल होगा और विवाह अवसर भी आपका मंगल से व्यतीत होगा हमें ऐसा विश्वास है और आप सब ऐसा जरूर करेंगे इस कथा का क्रम खूब भक्ति पूर्ण रहा खूब प्रेम पूर्वक रहा इसके मूल में हमारे सब जड़खोर गौधाम में सेवा करने वाले सभी लोगों का भाव था कथा हो जाए क्योंकि ये कथा आखिरी आखिरी तक दो दिन पहले तक ऐसा था नहीं होनी है लेकिन कुछ लोग रहे नहीं कथा होनी चाहिए नेह बिहारी निमित्त बन गए और वो आज पुनः कहूंगा मैं चेन्नई वाले प्रियादास जी उनको भी बहुत बहुत साधुवाद वो निमित्त ना बनते तो इतने लोगों को लाभ आज नहीं मिल पाता इतना लाभ मिल रहा है कथा सुनकर के कि नहीं माताजी जी ने आभूषण भी गुप्त दान दिए हैं आपको बताएं हमने बोला नहीं था एक माताजी एक दिन और आई थी